तथा <tay> रेधि यतो यत समीहसे ततो नुमभयं कुरु शन्नः कुरुः प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः सुशान्ति, भवतु। सुशान्ति, भवतु। सुशान्ति, भवतु। सुशान्ति नेपाल से सम्राट धनानंद का गुप्तर लघु रुद्र आया मुझे लगता है कि अब आप मुझे आपको अपना वास्तविक परिचय देना ही होगा लघु द्वारा प्राप्त सूचना मातृ राक्षस ने महामंत्री वरुची को दी एक विशाल संगठन मगध की ओर बढ़ रहा है और हम मन अभिज्ञ है महामंत्री आचार्य विष्णु के मित्र मंत्री वर्ष रेयक ने आचार्य अजय को आचार्य विष्णुगुप्त ऐसी पाटलिपुत्र छोड़ने को कहा अजय जैसे ही विष्णु आए उसे कहना कि शीघ्र ही कुछ दिनों के लिए वो पाटलिपुत्र का त्याग कर देचना ऐसी चिंतित मंत्री परिषद ने भावी योजनाओं के संबंध में मंत्रणा प्रारम्भ की दूसरी ओर सेनापति भद्रशाल को ज्ञात होता है की उनके साथ किसी प्रकार का छल हो रहा है पाटली पुत्र में है ढूंढो और उसको समाप्त कर दो महामंत्री वरुची वह आचार्य विष्णुगुप्त में पहली बार घर्षण उत्पन्न हुआ चाय कितना कह जाता है की जो जो इस राष्ट्र की एकता व उत्कर्ष के मार्ग में बाधा हुआ वह नष्ट होगा उसका विनाश करूंगा मैं एक और आचार्य अपने भविष्य को ले निश्चिंत थे तो दूसरी ओर सिंह ने अश्वाध्यक्ष को फांस लिया यदि अपने बुद्धि और सामर्थ्य पर इतना ही विश्वास है तो करके भी देख लो और इस प्रकार तक पहुंच ही कुमार चंद्रगुप्त आपसे एक राजनीतिक समझौता करना चाहते है कैसा समझौता कुमार चंद्रगुप्त व्यर्थ रक्त पात नहीं चाहते इसलिए वे सुगा प्रसाद रक्त ही निष्कंटक मार चाहते हैं क्या यह सच है सृष्टि की वाहक प्रदेश के जनपदों का एक संगठित सैन्य शीघ्र ही मगध पर आक्रमण करने वाला है सार्थ से सुना तो मैंने भी है पर विश्वास नहीं होता आक्रांतक चुनौती कौशल को तो नहीं दे रहे हैं ना ही उन्होंने कौशल की सीमाओं का उल्लंघन किया है ना ही उसके मार्गो का उपयोग न ही उनकी कौशल से शत्रुता है पर यदि मगध ने कौशल को युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया तो मगध ऐसी मूरखता नहीं कर सकता वो किसी भी आक्रमण का अकेले प्रत्युत्तर दे सकता है और यदि वे अपने अध्यपति के राजु को युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करता है तो उससे उसकी सामरिक दुर्बलता का बोध होता है मगध ऐसा नहीं करेगा और फिर ऐसी स्थिति में प्रदलित राजू को आमंत्रित करने का भय होता है पर इस विषय में कौशल मौन क्यूँ है कहीं वे अपनी मुक्ति के अवसर की, की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे हैं। इस विषय में हमारा मौन रहना ही ठीक रहेगा मल्ल मौन रहा कौशल मौन है तो काशी को मुखर होने की क्या आवश्यकता है उन्हें भी मौन रहना चाहिए निधर्मियों को सत्ताच्युत करने का ये स्वर्णिम अवसर है यदि गणराजों ने इस अवसर को खो दिया तो उन्हें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का पुनः कोई अवसर नहीं मिलेगा अतः गणराज्य शीघ्र ही युद्ध के लिए तत्पर हो शांति की वार्ता के पहले सामर्थ का प्रदर्शन आवश्यक है गण परिषद चाहे तो उनके दूध की प्रतीक्षा करें चाहे तो अपना दूध उनके पास भेजें पर मैं गण परिषद से प्रार्थना करूंगा कि युद्ध की विभिषिकाओं के भय से हिंसा या रक्तपात के भय से आक्रमणकारियों से ऐसी कोई भी संधि ना करें जिससे गणराज्यों का स्वाभिमान आहत हो गणराज्यों की परंपराओं प्रणालियों व जीवन मूल्यों पर कुठाराघात हो मैं गण परिषद को विश्वास दिलाता हूं कि गणराज्य का एक एक गण अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आत्म उत्सर्ग के लिए तत्पर है आप मात्र आह्वान दे मेरे गणबंधुओं अपने अनेक गणबंधुओं के विचार सुनने के पश्चात गणपरिषद ने यह निर्णय लिया है कि गणपरिषद का एक दूत आक्रमणकारियों के संगठन के न्याय के पास भेज दिया जाए और उन्हें गणराज्य के प्रति उनकी नीति स्पष्ट करने को कहा जाए यदि वे भी अन्य साम्राज्यों के भाती गणराज्य की स्वतंत्रता नष्ट करना चाहते हैं तो गणराज अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध के लिए तत्पर है और यदि वे गणराज्य की राजनीतिक परंपराओं मूल्यों और भावनाओं का अनादर नहीं करते तो उनका स्वागत किया जाए यदि वे हमारे लिए घातक सिद्ध नहीं होते तो हम उनके लिए बाधक सिद्ध नहीं होंगे जय गण जय गणराज्यज निपाल नरेश राज, एवं राज में उपस्थित समस्त सजनों को मैं मगध सम्राट धन नूत विराट गुप्त प्रणाम करता हूं आप आसन ग्रहण कर सकते हैं आर विराट गुप्त इस सम्मान के लिए मैं नेपाल नरेश का आभारी हूं परन्तु मैं दूध कर्म की परंपराओं का निर्वाह करने में ही अपना सम्मान समझता हूँ नरश्रेष्ठ आपके शिष्टाचार से पब्वत प्रसन्न है आर्य विराट आप सम्राट धनन का मौखिक संदेश सुना सकते हैं सर्वप्रथम नेपाल नरेश मगध सम्राट धनन का परिणाम स्वीकार करें मगध सम्राट धनन नेपाल ने ने नरेश पब्वत राज को मगध एवं नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंधों का स्मरण कराते हुए निवेदन करने को कहा है कि मगध एवं नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण ही नेपाल अपनी स्वतंत्रता अक्षुम रखने में समर्थ रहा है नेपाल नेल राजनीत तटस्थता कीति कारणी परशुराम महापनन्द सीमाओ कलय मगधीमापमाक्रताओी कु मगध मे अद्वीतीय समर्थ्य शासन वर्तमान परिस्थितो में नेपाल नेपराओ तटस्थता एवं सहिष्णुता कीति उल्लङ्घन कर मगध कत्रु कार्य सरल कर मगध कमर्थ्य चुनौति दी है मगध की सत्ता नेपाल में मगध के विरुद्ध हो रहे षड्यों एवं गतिविधियों से अनिभिज्ञ नहीं है मगध की सत्ता किसी भी आक्रमण का प्रत्युत्तर देने में समर्थ है पर शांति के प्रयासों की अपनी परंपरा का निर्वाह करने की दृष्टि से सम्राट धनन ने निवेदन किया है कि यदि नेपाल अथवा मगध के शत्रुओं ने नेपाल ने की सीमा से मगध की सीमा का उल्लंघन किया तो मगध की सत्ता नेपाल के साथ भी मगध के शत्रुओं से व्यवहार करेगी ऐसी स्थिति में नेपाल के साथ युद्ध अपरिहार्य होगा अतः अवांछनीय रक्तपात व हिंसा को टालने की दृष्टि से सम्राट धन ने नेपाल ने नरेश को वर्तमान परिस्थितियों में अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा है यदि नेपाल युद्ध चाहता है तो मगध भी युद्ध के लिए तत्पर है दूत सम्राट धनानंद को प्रणाम कर कहना कि नेपाल अपनी सुरक्षा करने में समर्थ है और यदि आज तक नेपाल का मगध साम्राज्य में विलय नहीं हुआ तो इसका कारण मगध का नेपाल के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं अपितु नेपाल की अपनी आत्मरक्षा करने में अपनी आत्मनिर्भरता है नेपाल को यदि मगध से युद्ध करना होगा तो वह मगध की अनुमति नहीं मांगेगा सम्राट से कहना कि मगध की राजनैतिक परंपराओं की प्रशंसा कर मैं अपने शब्दों को कलुषित नहीं करना चाहता मगध के प्रति नेपाल की भूमिका वही होगी जो वर्तमान परिस्थितियों में मगध के प्रति होनी चाहिए और सम्राट से इतना निवेदन अवश्य करना कि यदि उनका ऐसा मानना है कि नेपाल की सीमाएं उनके सामर्थ्य से सुरक्षित रही हैं तो वे अब अपनी सीमा की रक्षा करने को उदगत आगे समय कठिन है नहीं पाटलिपुत्र में क्या हो रहा है आर्य भाबराय प्रणाम सेनाध्यक्ष प्रणाम भागुराय आपने मुझे बुला लिया उतार आर्य स्वार्थ मेरा था ऐसे मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दे सकता था आज्ञा देना आपका अधिकार है आ रे भगवान मुझे तुमसे एकांत में बात करनी है आइए बैठे आ कहिए क्या बात है चीनाध्यक्ष क्या तुम्हारी व्यवस्था में सब ठीक चल रहा है कहीं कुछ कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मैं आश्वस्त नहीं हूं लाख प्रयास करने पर भी मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं है कि पाटलिपुत्र में सब ठीक है आप ऐसा क्यों कह रहे आ रहे जिस गति से पाटलिपुत्र में स्थितियां बदल जाती हैं उससे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि मगध की राजनैतिक व्यवस्था में कहीं भारी उतल पुथल हो रही है कुछ दिनों पहले सब ठीक था अब अचानक आपका संकेत किसकी और है आर्य मैं स्वयं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा हूं सेनापति के आचरण से मैं नहीं आर्य जो कम अतीत में ऐसा बहुत कुछ हो चुका है जिससे मेरी शंका और बर्वती होती जा रही है मुझे सेनापति के आचरण पर संदेह है और मैं उसकी पुष्टि करना चाहता हूं क्या सेनापति भद्रशाल पर तुम्हारा कोई गुप्तर दृष्टि रख रहा है नहीं आर्य पर आप ऐसा मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कोई गुप्तर सेनापति में दृष्टि रखे यह संभव नहीं आर्य सम्राट भी इसकी अनुमति नहीं देंगे मैं जानता हूं इसीलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से तुमसे कहने की अनाधिकार चेष्टा की है और सेनापति पर अविश्वास करने का दंड मैं जानता हूँ फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम सेनापति पर दृष्टि रखो क्योंकि इसका संबंध मगध की सुरक्षा से है इसका परिणाम भयंकर हो सकता है आर्य पाटलिपुत्र में भी जो कुछ हो रहा है उसके परिणाम भी भयंकर ही होंगे भगवरायण क्या बात है भैया आप कुछ स्पष्ट क्यों नहीं कहते आरे भगवराय इस समय तुमसे तुम्हारा बंधु बात नहीं कर रहा है मैं जानता हूं आर्य बलगुप्त पर जिस विश्वास के कारण आपने मुझे यह सूचना देने के योग्य समझा है उसी विश्वास का स्त्रोत मेरे भीतर भी प्रवाहित हो रहा है मैं जानता हूं कि सेनाध्यक्ष के रूप में मेरा बंधु ही बोल रहा है सेनाध्यक्ष विवश है पर मेरा बंधु सहज है वह सरलता से अपना मन अपने अनुज के सामने खोल सकता है भगवान संभव है कि यह है मेरा मिथ्या आभास हो पर मैं पाटलिपुत्र में विद्रोह की प्रति सुन रहा हूं षड्यंत्र विश्वासघात व रक्तपात का आभास मुझे उत्वेलित कर रहा है पर उसकी जड़े दृष्टिकोचर नहीं हो रही है क्यों हो रही है पाटलिपुत्र मूथल पुथल किससे भय है मदद को कि पाटलिपुत्र में इस गति से परिवर्तन हो रहे हैं जहां तक मैं समझता हूं वह भय सामरिक नहीं आंतरिक और कोई इस संदर्भ में कुछ कर नहीं रहा सब मान क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह मान विस्फोट की पूर्व सूचना है क्या तुम भी नहीं जानते कि क्या है वह भय मैं जानता हूं वह भय है आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य महामंत्री आप उन्हें किसी प्रकार भी रोकिए वन अनर्थ हो जाएगा अमात्य मैं आचार्य विष्णुगुप्त को चेतावनी दे चुका हूं अब यदि तुम्हें भय लगता हो तो मैं आचार्य को बंदी बनाने का आदेश देने को तैयार हूं इसके अतिरिक्त आचार्य विष्णुगुप्त को रोकने का मेरे पास कोई मार्ग नहीं है कैसे आप विष्णुगुप्त को बंदी बनाएंगे किस अभियोग में आप उसे बंदी बनाएंगे क्या दंड देंगे आप उसे निर्वासित करेंगे पाटलिपुत्र के बाहर उसकी प्रतीक्षा हो रही होगी बंदी बनाकर रखेंगे मगध दू करके जल उठेगा वे एक अफसर की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं उसका साथ देने के लिए काशी राज भी हो जाएंगे, मृत्यु दंड देंगे मृत्यु दंड की घोषणा मगध में होगी और उसके विरोध का स्वर तकशिला तक सुनाई देगा तो मैं क्या करू आप आर्य को समझाइए रुद्रदेव को समझाइए आचार्य अजय को समझाइए आचार्य विष्णुगुप्त के संपर्क के एक एक आचार्य को समझाइए ताकि वे आचार्य को अपने आत्मघाती मार्ग से विमुख कर सकें अमात्य तुम भी जानते हो कि उनके लिए अब मैं आचार्य नहीं मगध का महामंत्री हूं पर वे आज भी आपका सम्मान करते हैं संभवता वे आपकी बात सुनेंगे मैं स्वयं प्रयास करता पर आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं उनके लिए राक्षस हूं ठीक है अब दूसरों को समझाने या स्वयं को समझाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग भी तो नहीं है मैं प्रयास करूंगा अमद संभवता यही है वो भाई जिसके कारण मगध की व्यवस्था लड़कड़ा रही है आर बहुत क्या विचार कर रहे हैं आप आर्य बहुत यदि यह सत्य है तो हम सबको निर्णय करना होगा क्या हमें सत्य के साथ चलना है या सत्य के विरुद्ध अर्थात हमें अपनी अपनी निष्ठा के संबंध में पुनः विचार करना होगा राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्ति के प्रति निष्ठा समाज के प्रति निष्ठा व राष्ट्र के प्रति निष्ठा के अंतर को समझना होगा यह निर्णय बहुत कठिन और कटु होगा स्थिति कुछ ऐसी है कि एक हत्या और आत्महत्या के बीच हमें जीवन को ढूंढना है चुनौती कठिन और संभवतः यही समय की मांग है। आप किस निर्णय पर पहुंचे आ रहे शास्त्र कहते हैं जहां धर्म है विजय वही है और मैं नहीं मानता मैंने देखा है विजय धर्म की व्याख्या बदल देती है इसलिए तुम्हें और मुझे हम जैसों को किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले बहुत सोचना होगा क्योंकि युद्ध में एक सामान्य सिपाही के लिए जीवित रहने पर ना तो कोई राज्य होता है और ना ही मृत्यु के पश्चात कोई स्वर्ग आपकी व्यवस्था में सब ठीक तो है आ बलगुप्त भीतर और बाहर दोनों और मैं ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ इसलिए कि मैंने आरे बलगुप्त को कभी अस्पष्टता में जीते नहीं देखा था मैं तुमसे सिर्फ अलग रहता हूं बंधु पर मेरे अतीत मेरे विचार मेरे अनुभव में मुझे आरे बलगुप्त स्पष्ट दिखाई देते और स्पष्ट सुनाई देता है उनका वह कथन जो कभी वे कहा करते थे कि भागुरायण न कभी राज्य की कामना करना ना कभी स्वर्ग की कामना करना तो अपनी भूमि के कण कण को अपना कहने के अधिकार के लिए युद्ध की क्योंकि वे राजा हैं जो स्वर्ग और राज्य के लिए युद्ध कर अपने राजधर्म का निर्वाह करते हैं हम तो प्रहरी हैं प्रजा हैं युद्ध करते हैं ना राज्य की कामना से ना स्वर्ग की कामना से मिट्टी के गौरव के लिए मरते हैं यही हमारा धर्म है संभवतः यही राष्ट्र धर्म है और आज आप ही अपनी व्याख्या बदल रहे हैं मैं यह प्रसंग भूलने का प्रयत्न करूंगा आर मेरे लिए क्या आगे आ रही हमें मिट्टी के गौरव की रक्षा करनी है किसी भी मूल्य पर किसी भी तरह युद्ध क्यों ना चाहे घनघोर हो कभी दूसरों से या स्वयं से पर अब पलायन नहीं हमें सत्य को स्वीकार करना ही होगा भगवराय सत्य चाहे जिस रूप पर सामने आए हमें तैयार रहना होगा तुम तुम मेरी बातों को समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करते। क्या समझते हो मे को सम्यक् कोई मग सत्ता नहीं है जिसे तुम अपने बल से पराजित आणे भूलो विनाश सि कुखी परिवाशगे का अधिकार इच्छा पूर्ति कुसर विनाश कोको इोको वर्णा तु विनाश यदि तुम्हारा है तो तुम्हारा है तो मेरा कोई नहीं ने अपना निर्णय मे निर्णय आमान ते प्रताडना ते दा उपेक्षा सब सब तब तक, जब तक कि तुम मुझे अपने स्नेह का पात्र न समझा श्री मैं तुम्हारे मन के द्वार सदैव खटखटाऊंगा जब तक तुम उन्हें खोलते नहीं जितना तुम्हारा मेरे प्रति घृणा क्रोध एवं उपेक्षा का आवेग बढ़ेगा उतने ही वेग से मेरा तुम्हारे प्रति स्नेह बढ़ता जाएगा तुम्हारे स्नेह के बिना मैं अधूरा वास्तव में तुम्हारा मेरे प्रति स्नेही है जो तुमसे मुझ पर क्रोध करवाता है तुम्हें मुझ पर क्रोध करने का अधिकार है मेरे मित्र को यह अधिकार है मंत्री अब तुम जा सकते हो श्री से डरते। याद है तुम्हें मैंने कहा था एक दिन तुम हम सबको लड़वाओगे और तुमने कहा था कि तुम भागने का मौका भी नहीं दोगे अब भय नहीं लगता हथियार से भी नहीं आग की लपटे उठने लगी आपने कुछ कहा मत ह नहीं Check it! यदि हम लिच्छवी और विज्ञ गणराज्यों से मित्रता स्थापित कर सकें तो मगध विजय का हमारा मार्ग निष्कंटक हो जाएगा वैशाली में हमारे गुप्तचर सक्रिय हैं और शीघ्र ही गणराज्यों की हमारे प्रतिनिधि स्पष्ट हो जाएगी इसलिए उनकी सूचना आने तक हमें उनकी प्रतीक्षा करनी है और तब तक आप अपने अपने सैन्य को प्रयाण के लिए तैयार करें उन्हें युद्ध के लिए प्रोत्साहित करें उनका मनोबल बढ़ाए उन्हें विजय का विश्वास दिलाएं क्योंकि अब युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है और संभव है कि युद्ध भयंकर हो सभा विसर्जित करने से पूर्व यदि कोई अपने विचार रखना चाहे तो रख सकता है कुमार मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप कह सकते हैं कुमार मगध की सीमा में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति के युद्ध में भूमिका और उसके अधिकार निश्चित हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी ओर से विजय का पूरा प्रयत्न करेगा युद्ध में हर किसी की बराबर की भूमिका है सभी योद्धा है नेतृत्व एवं सैन्य संचालन मोर्चों की संख्या व आक्रमण के व्यू पर निर्भर करेगा अधिकार भी सभी के बराबर है मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है कुमार मैं मगध विजय के पश्चात की बात कर रहा हूँ इसमें इतनी शीघ्रता की क्या आवश्यकता है मलराज और वैसे भी कुमार तो कह चुके हैं कि सब की सबकी भूमिका और सबके अधिकार बराबर बराबर रहेंगे पहले मगध विजय तो हो जाए फिर अपना अपना अधिकार बांट लेंगे यह तो सामान्य ऐसी व्यवहार की बात है क्या आप मगध को पाँच भागो में विभक्त करने का विचार कर रहे हैं यदि आप चाहे तो कुमार ऐसा कर सकते है क्यों कुमार हमें भगत की भूमि में कोई रुचि नहीं है हमें से आपका तात्पर पौरव राज और आपके अतिरिक्त हम सब मलय राज इन बातों के योग्य नहीं है ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं क्यों काश्मीर नरेश बाद में परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती है पौरवराज और हम विचार ही तो कर रहे हैं क्यों नरेश? इसमें आपत्ति क्या है जो कल करना है वो आज ही हो जाए राज, आप क्या चाहते हैं तुम्हार आप कैसी बातें कर रहे हैं मैं तो के राज का प्रतिनिधि हूँ मेरा अधिकार तो समर्पण का है शेष पर है यदि मैं कोई त्रुटि कर रहा हूँ तो आप मेरी त्रुटी की और संकेत कर सकते हैं केके राज की आज्ञा का सम्मान हमने भी किया है मगध विजय का अर्थ मात्र मगध की भूमि पर तो विजय नहीं है मगध का कोष मगध की संपदा पर किसी न किसी का तो अधिकार होगा ही मगध का कोष मगध की संपदा इस राष्ट्र की संपत्ति है और ये राष्ट्र हम सबका इसीलिए मैं अपने अपने अधिकार की बात कर रहा था गौरवराज इस राष्ट्र का अर्थ मात्र हम कुछ लोग तो नहीं है मलयराज मगध का एक एक नागरिक मगध की संपदा का स्वामी है हमारा अधिकार सिर्फ उसकी रक्षा करना है पर युद्ध वे नागरिक तो नहीं कर रहे हैं कुमार नंद ऐसी उन्हें मुक्ति हम दिलवा रहे है मगध की मुक्ति का मार्ग हम प्रशस्त कर रहे हैं तो मगध और मगध की संपदा आरोप अधिकार भी तो हमारा ही होगा न मलय हम ये युद्ध मगध की भूमि मगध की संपदा के लिए तो नहीं कर रहे हैं तो क्या आप राष्ट्र की एकता के नाम आरोप अन्य राज्य परिवारों का भी उच्छेद करेंगे मलय राज यह समय चर्चा का नहीं है क्या के राज ने यही कहकर आप लोगो को यहाँ भेजा था कि जाओ मगध की भूमि मगध की संपदा लूट लो कुमार ये सामान्य व्यवहार है और केके के राज व्यवहार कुशल है इसीलिए हम मगध की भूमि पर अपना अधिकार छोड़ रहे हैं पारिश्मिक नहीं पर पुरस्कार पर तो हमारा अधिकार है ही मगध की विजित भूमि पर चाहे आप राज्य करें चाहे पौरव हमें कोई आपत्ति नहीं पौरव कहिए कुमार आप के के राज के प्रतिनिधि प्रयत्नतार कुमा को विश्रम चे ते शिविर मे आमन्त्र है कुमा विचारो लेक इद्वलितवश्यकी चिन्ता मेरे लिए छोड़ दीजिए अक्षय कुमार को संभालो मैं शीघ्र ही कुमार की सेवा में उपस्थित होता हूं मुझे आज्ञा दीजिए कुमार आइए हम मगध को बांटने की अभिलाषा से तो यहां नहीं आए थे समझाइए उन्हें इस राष्ट्र को तो एकत्र कर नहीं सके आज वे अपनी भूमिका अपने अधिकार की बात कर रहे हैं कल वे मगध की भूमि को खंड खंड करने की बात करेंगे इसे कोई कैसे स्वीकार कर सकता है और मैं किस अधिकार से उन्हें वचन दे सकता हूं आज तक मैं मात्र अपने आचार्य की आज्ञा का पालन ही तो करते आया था मुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा हुई थी अधिकारों का निर्णय करने की नहीं कुमार और पर छोड़ दीजिए आचार्य आपकी पाटली पुत्रा कर रहे हैं और यहां आपकी दुविधाओं और समस्याओं का भी कोई उत्तर नहीं है मालयराज की वार्ता से आप उद्वेलित हो रहे होंगे पर कुछ समय पश्चात आपको पौर राज से उनके अधिकारों के संबंध में वार्ता करनी होगी आश्चर्यचकित मत हो, हो यह कुमार अभी आपको अनेक कटु सत्यों का सामना करना है चाहे निर्णय कितने ही आत्मघाती प्रतीत क्यों ना हो हमें अपना मार्ग नहीं बदलना है हमें मगत विजय पानी है किसी भी मूल्य पर किसी भी प्रकार यही आचार्य की इच्छा है और ऐसी स्थिति में पाटलिपुत्र में निवास करना सुरक्षित नहीं होगा पर असुरक्षा के भय से मगध की भूमि पर अपने अधिकारों को छोड़ देना मेरी दृष्टि में योग्य नहीं होगा पर मैं आपको पाटलिपुत्र में निवास करने के लिए बाध्य नहीं करूंगा आपका जीवन मेरे लिए अमूल्य है जीवित रहे तो विजय का सुख विजय की उपलब्धि भोग सकेंगे इसलिए आपका दीर्घायु होना मेरी दृष्टि में अत्यंत आवश्यक है और ईश्वर आपको दीर्घायु करेंगे ही पर इसके पहले कि मैं कुमार से वार्ता करूँ मैं आपसे पुनः एक बार प्रार्थना करूंगा की अपने अपने अधिकारों को लेकर आप स्वयं को आश्वस्त कर ले ताकि भविष्य में वचन भंग करने का पातक न मुझे सहना पड़े न आपको क्यों मलाराज मैं अपने निर्णय पर अटल हम अपने निर्णय पर अटल हैं तो मैं कुमार से वार्ता कर उन्हें वचनबद्ध कर लेता हूं आप निश्चिंत रहें आपको आपके समस्त अधिकार प्राप्त होंगे आप चाहें तो प्रतीक्षा कीजिए मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होता हूं पौरव आपसे फेंट की अनुमति चाहते हैं पौरव राज को भीतर ले आओ ना हो तो क्यों ना अनुज अक्षय मेरे शिविर में अपना कुछ समय बिताए कुमार इसे अन्यथा ना ले हमें अपने अपने शिविरों की सीमा तोड़ एक दूसरे के और निकट आना चाहिए आपने क्या निर्णय किया पौरवराज कुमार कुलूत नरेश कश्मीर नरेश मनय राज सिंधुसेन और मेघानंद चाहते हैं कि मगध के राजकोष को बराबर बराबर भागों में विभक्त किया जाए और मगध विजय के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को उसके भाग के साथ साथ तीन सहस्त्र अश्व दो दो शतरथ अपने साथ अपने राज्य ले जाने का अधिकार होना चाहिए ये तो अनर्थ है इससे तो मगध का आर्थिक व सामरिक सामर्थ्य क्षीण हो जाएगा मगध जर्जरित हो जाएगा मैं इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे सकता <laughs> मैं जानता था कुमार कि तुम यही कहोगे और मैं जानता हूँ कि तुम ठीक ही कह रहे हो पर अब तुम्हें मेरे निर्णय को मान्य करना ही होगा क्यूँ क्या आप उन्हें हाँ कुमार मैं अपनी और से उन्हें वचन दे चुका हूँ राज्य पुनः समझाइए चाहे तो मगध पे वे राज्य करे पर इस प्रकार मगध को श्रीहीन सामर्थ ही न बनाए मगध की प्रजा इस अपराध के लिए हमें कभी क्षमा नहीं करेगी मैं जानता हूँ आरोप वे राज्य नहीं चाहते सेवा की वृत्ति चाहते है मेरे और जिनके आप मे आश्रेष्ठप्रतिनिधिम जाता हि निर्णय आचार्य आचार्य द्रष्टा है स्व मैं ये भी जानता हूं कि मैं की मानने को विवश था मैं जानता हूं कि ने मुझे यहां मरने के लिए ही भेजा है और मैं यह भी जानता हूँ और कोई मार्ग नहीं है मरता क्या न करता इसलिए उनकी आज्ञा से मैं तुम्हारे साथ हो लिया पर मैं जानता हूं कि मगध विजय के पश्चात भी श्रेष्ठ मगध की सत्ता पर आरूढ़ नहीं हो सकते क्योंकि उनकी स्पर्धा तुम्हारे साथ है इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है इसमें भी उनका स्वार्थ था स्वयं नहीं तो स्वयं का प्रतिनिधि ही सही कम से कम सामर्थ्य विघटित तो होगा और हमें नियंत्रित करने और निर्णायक सामर्थ्य अपने पास रखने के दृष्टिकोण से उन्होंने इन पंच पुरुषों को हमारे साथ कर दिया ताकि मगध छिन्न भिन्न हो मगध खंड खंड हो और मगध सामर्थ्यहीन हो ताकि अवसर आने पे पर मगध को निलंकित कर सके और ऐसा न भी कर सके तो पंचन प्रदेश में उनकी प्रभुसत्ता सत्ता अक्षुण रहे इसलिए उन्होंने वाहक प्रदेश में तुम्हारे साथ साथ मुझसे भी मुक्ति पा ली पर यही उनका दुर्भाग्य था कि उन्होंने हम दोनों को एक साथ कर दिया और उन्होंने तुम्हारे सामर्थ्य का आकलन ठीक नहीं किया और मुझ पर अविश्वास कर युद्ध की विभिषिका में आत्मघात करने के लिए बाध्य किया।, कि कि किया है कुमार तुम्हारी सारी दुविधाएं मैं दूर कर सकता हूं यदि तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो आपका प्रस्ताव क्या है यार मगत पर तुम्हारा और मेरा बराबर बराबर अधिकार पर क्या ऐसा करना उचित होगा इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई मार्ग भी है कुमार किन्तु श्रीहीन सामर्थ्यहीन मगत की रक्षा करना हमारे लिए कठिन होगा उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है तो मैं अपने पंच को उनके अधिकारों के प्रति आश्वस्त कर देता हूँ और मैं समझता कि तुम मेरे और तुम्हारे बीच हुई तु की गंभीरता को समझते कुमार, अब मैं आपने अपनी भविष्य की अभी तक योजना नहीं त विराट गुप्त को नेपाल से आ जाने दो व्यूरचना उसके बाद होगी प्रणाम प्रणाम प्रणाम प्रणाम कोष सामरिक शक्ति के विभाजन को दे देने के पश्चात हमारे पास रणनीति के, हम के बदल जाने से कुशल योद्धा पराजित नहीं माने जाते मैंने रणनीति में परिवर्तन किया है धे मैं नहीं। चाहता तो मैं भी था कि इस राजनीतिक व्यापार का यह प्रसंग मगध की सीमा में प्रवेश होने तक टाला जा सके पर मलय राज सिंधु सेन कुलुप नरेश कश्मीर नरेश व मेघानंद हतोत्साहित हतबल व अधीर हो रहे थे तो मैंने भी यह अवसर अपने हाथ से जाने नहीं दिया पर अब आप क्या कर पाएंगे पिताजी कुमार मैंने उन्हें वचन दिया है वचन पर चंद्रगुप्त इसलिए मैंने उसे आधे राज्य का वचन दे अपनी और कर लिया भीरु और कायर अनेक योद्धाओं की मित्रता से एक सबल और सामर्थ्यवान वीर की मित्रता अधिक उपयुक्त होती है चंद्रगुप्त अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए मगध व मगध के राजकोष की रक्षा करेंगे ही चंद्रगुप्त के सामर्थ्य व उनकी सहायता से हमें एक एक से मुक्ति पानी है और जब तक चंद्रगुप्त उनसे मुक्त नहीं हो जाते वे हमारी ओर दृष्टिपात नहीं कर सकते अंत में रह गए हम और कुमार हम थोड़ा सावधान और सतर्क रहे तो कुमार से भी मुक्ति पाने के अवसर मिल ही जाएंगे कुमार चंद्रगुप्त को विजय का श्रेय लेने दो आवश्यकता को हम अपनी ओर आकेंगे, हर स्थिति में मगध सर होगा, सरतिम विजय हमारी ही मगध आक्रमण आस पाज में क्याच सृष्टि वा प्रदेशो का सङ्गीघ्री मगध आक्रमण मगधूत विराजगुप्त नेपा नरेश कु चेतावी यदिता तो मगर बीजुद के लिए तत्पर है इधर पाटलिपुत्र में सेना सेनाध्यक्ष बलगुप्त ने अपने अनुज भागुरायन से भद्रशाल एवं विष्णुगुप्त को ले चर्चा की क्या सेनापति पर तुम्हारा कोई गुप्त दृष्टि रख रहा है अमाथ्य आचार्य विष्णुगुप्त को ले आतंकित थे कैसे आप विष्णुगुप्त को बंदी बनाएंगे किस अभियोग में आप उसे बंदी बनाएंगे और दूसरी ओर श्रीयक आचार्य विष्णुगुप्त आरोप आग बबूला हो उठा रोको इसे रोको वरना अपने साथ तुम्हारा भी विनाश करेगा आचार्य विष्णुगुप्त का संदेश ले अक्षय चंद्रगुप्त तक पहुँचा पाटलिपुत्र से दूर चंद्रगुप्त लघु पौरव और उनके साथियों की कुटिलता के समक्ष व्यवस्था ने इस राष्ट्र को तो एकत्र कर नहीं सके आज वे अपनी भूमिका अपने अधिकार की बात कर रहे हैं सत्ता को ले भावी संघर्ष के बीच तुम्हारी सारी मैं दूर कर सकता ह यदि तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार प्रस्ताव क्या है और मेरा भग आ ब क्या समाचार है श्रेष्ठी सूचना ठीक नहीं है मुद्राध्यक्ष तो जो सूचना प्रवासियों के माध्यम से पाटलिपुत्र में प्रवाहित हो रही है उनमें सत्य है पाटलिपुत्र से बाहर सूचनाओं का स्वागत हो रहा है श्रेष्ठी लोगों में भारी उत्सुकता है आपका अनुमान क्या कहता है इन परिस्थितियों में मौन रखना ही उचित होगा आर्या मुद्रा मुद्राध्यक्ष मुझे शीघ्रता है पाटलिपुत्र के बाहर सब ठीक तो है ना आर्य सूचना ठीक नहीं लगती पाटलिपुत्र मे प्रचारी सता मेवर्तन शीघ्रिपुत्र अग्नि दृष्टि गोचर भविष्यवेदता पाटलिपुत्र दार गणकाओ मे नागर प्रवासि दबे स्वीकर्चा हैर मगध रचे जाडयन्त्र सूत्रो ढा कभी मुझे कहा जाता है कि सन्यासियों जटिलों मुंडो का एक वर्ग इस प्रकार की मिथ्या बातों को प्रचारित कर रहा है तो कभी मुझे कहा जाता है कि पाटली पुत्र से प्रवेश करते प्रवासी अपने साथ इस प्रकार की वार्ता ला रहे हैं तो आप मेरे समक्ष उन सन्यासियों को प्रस्तुत क्यों नहीं करते उन प्रवासियों को मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए मैं जानता हूं कि पाटलिपुत्र में इस प्रकार की वार्ता को प्रसारित करने का व्यवस्थित प्रयास हो रहा है पर मुझे प्रमाण चाहिए यदि ठोस प्रमाण उपलब्ध हो तो मैं आपको नागरिकों के घरों में प्रवेश कर छानबीन करने की अनुमति देता हूँ आर्य पर यदि कोई ज्योतिषी ग्रहों का आधार लेर भविष्यवाणी करता है तो हम उसे भविष्यवाणी करने ऐसी कैसे रोक सकते हैं आप भी इन भविष्यवाणियों में विश्वास करते हैं आप उन भविष्य का नाम मुझे दीजिए अंधविश्वासों में आस्था रखने वाली प्रजा के भीतर इस प्रकार धारणाओं को आरोपित किया जा सकता है उनका संवर्धन किया जा सकता है और धीरे धीरे उन्हींताओं को और दृढ़ किया जा सकता है के शासन के को विस्थापित करने का मगध के शत्रुओं का यह व्यवस्थित प्रयास है आप सब इस प्रकार के प्रयासों से सचेत रहिए सावधान रहिए और जो इस प्रकार की मिथ्या वार्ता प्रसारित कर रहे हैं उनके साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार कीजिए मैं पाटली पुत्र में प्रवाहित हो रही इन भविष्यवाणियों का अंत देखना चाहता हूं कोई कुछ पूछना चाहता है आर्य क्या आप मगध के शत्रुओं की ओर संकेत कर सकते हैं नहीं अब आप सभी जा सकते हैं आर्य भागोराय मैं कुछ कहना चाहता हूं हूँ मुझे लगता है सुसिद्धार्थक को दीर्घ के लिए कारावास में झोंक दिया जाना चाहिए कौन है वो आप उससे परिचित हैं आर्य ओ क्यों फिर उसने क्यों उत्पाद किया मुझे उसके आचरण पर शंका है आर्य और उसके कार्य व्यापार पर भी तुम उस पर अपना समय व्यर्थवत करो फिर भी यदि तुम्हें उसके आचरण पर शंका है तो उस पर दृष्टि रखने के लिए मैं किसी को नियुक्त कर दूंगा तुम प्रवासियों पर ध्यान रखो जो आज्ञा है बनाए न्ति बना रने कलि समर्ध्य प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा महामन्त्री रहा था मत भगुराय तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। आइए अमात भगुराय सेनापति भद्रशाल पर तुम्हें दृष्टि रखनी है सेनापति के आचरण पर संदेह है और मैं उसकी पुष्टि करना चाहता हूं तट की रक्षा मैं करूंगा सेनाध्यक्ष बलगुप्त नगर की रक्षा कुमार सुधनु राजप्रसाद की रक्षा करेंगे यदि नगर में या राजप्रसाद में किसी प्रकार की अव्यवस्था या अनिश्चय की अवस्था हो तो उसकी सूचना तत्काल मुझे दी जाए जैसा कि आप सब जानते हैं पाटली अभेद्य है फिर भी हमें सावधान रहना है अदा आप अपनी अपनी वहनियों को युद्ध के लिए सज्ज करें और मेरे अगले निर्देश की प्रतीक्षा करें कोई प्रश्न अब आप जा सकते हैं से ना पती। मेरा एक है एक और युद्ध की घोषणा में चंद दिवसों की प्रतीक्षा है और दूसरी और की रक्षा के लिए समस्त उपाय किए जा रहे हैं और दूसरी ओर पाटलिपुत्र के द्वार प्रवासियों के लिए खुले पड़े हैं मैं ये कहना चाहता हूँ की ऐसी स्थिति में क्यों नाम सम्राट को कुमार के राज्य अभिषेक को युद्ध में विजय प्राप्त होने तक स्थगित करने का परामर्श दे मगध की सुरक्षा के लिए समस्त उपायों में सबसे पहले क्यों न उत्सवों एवं समस्त कार्यक्रमों पर प्रतिबंध एवं कुमार के राज्य राज्यभिषेक को स्थगित करने का उपाय किया जाए क्यों न मगध पर आ रहे संकट की स्पष्ट घोषणा की जाए ताकि मगध की प्रजा शत्रु को प्रत्युत्तर देने के लिए सच्च हो मगध को किसी से भय नहीं है क्यों युद्ध के आतंक से अपने दैनिक कार्यक्रमों में परिवर्तन करे मैं सावधान होने की बात कर रहा हूँ मगध कभी भी असावधान नहीं रहा आ रे बलगुप्त उपयुक्त समय आने पर सम्राट एवं मंत्रिपरिषद उपयुक्त निर्णय लेने में समर्थ है मुझे प्रसन्नता है कि आप सुझाव देने में सक्षम हैं आप मगध की सुरक्षा के प्रति सजग हैं मैं आपके सुझाव पर विचार करूंगा मुझे आज्ञा दें सेनापति रहे, कुमार है हमें से नहीं से है। तो क्तिश्चात् मगध एव मास का अर्जित शौर्य होगा। इसलिए अपनी मैंने की की सेना का से का का से प्रस्थान करने किया ताकि समस्त का ध्यान की रहे रहे पर मगधलिपुत्र प्रस्थि विवस्थाने बलगुप्त प्रतीक्षा कुमा अनुकूल विश्वे पा आगा प्रमुख अङ्गरक्षकमुक् ठीक है? वुरि अभिलाषाओ एवं आज्ञाओ करने में सक्षम होगा क्या नाम है उस वीर का सिंहरण शले आप सतर्कता वा निष्ठा के लिए मगध की प्रजा आपकी आभारी रहेगी तर्कर ने मुझे बुलाया सम्राट कुमार युवराज कुशल है सम्राट युवराज का ध्यान रखना कुमार जाओ अब विश्राम करो सम्राट को सूचित कर देना चाहिए प्रातः की प्रतीक्षा कर मानने को तैयार नहीं है कि युवराज सुकेश कुमार सुतनु की सुरक्षा में सुरक्षित रहेंगे कुमार सुतनु और सेनापति भद्रशाल का योग किसी अनिष्ट के अतिरिक्त और क्या हो सकता है सेनाध्यक्ष बलगुप्त आपसे भेंट की अनुमति चाहते हैं उन्हें भूगर्भ कक्ष में लिया जो आगे कुमार क्या योजना है कुमार यही उचित अफसर है आर्य से मैं सम्राट को युवराज की हत्या की सूचना देता हूं और तुम भूगर्भ में आर्य बलगुप्त की हत्या कर दो युवराज की हत्या का रहस्य आर्य बलगुप्त ही जानते सम्राट बलगुप्त को बंदी बनाने का आदेश देंगे पर मृतक बोलते नहीं सुबह युवराज सुकेश क्या हुआ युवराज सुकेश को सम्राट कुमार सम्राट युवराज सुकेश नहीं रहे मुझे अपना मित्र समझने से ना कह जीवन की रक्षा करो सेनाध्यक्ष की हत्या हो चुकी है और सेनापति भद्रशाल किसी भी पाटली पुत्र में विद्रोह की घोषणा कर सकते हैं तुम कौन हो? हत्या का मुझे ही सौंपा गया था मैं कैसे विश्वास करू की तुम सत्य कह रहे हो आप भेंट कुमार सुतनु से करने आये थे ना युवराज की हत्या कब हुई ठीक उसी समय ज अमात्य राक्षसे सरक्षा के निरीक्षण कल किया था प्रसाद न प्रयासे समर्धको दवारा पाटलिपुत्र मिद्रोह कुरीना अतः किनाध्यक्षाखा सहच राष्टप्रसादलने पी स्थिति बी बना सम्राट कथित भव सेनाध्यक्ष अपराधी हो सकते हे हे सेनाध्यक्ष रक्षाध्यक्ष विद्रोह के सेनाध्यक्ष बन्धु राजप्रसाद मे असुरक्षित षडयन्त्री युवराज सु ह्यानाध्यक्ष बन्धु बना चे सेनाध्यक्ष बन्धु समर्थक सम्राट बलगुप्त जीवन की रक्षा के लिए सम्राट इस विनाश को रोकी सम्राट सेनाध्यक्ष बलगुप्त निर्दोष है सेनाध्यक्ष बलगुप्त व भद्रशाल के समर्थक परस्पर युद्धरत है उन्हें रोकिए सम्राट कुमार सम्राट ने आपको मंत्रणा कक्ष में उपस्थित होने के लिए कहा है तुम्हारी सेवाओं का तुम्हें उचित पुरस्कार निर्णय तुम्हें करता सेनापति भद्रशाल हमारे साथ बंदी बना लिया जाए और उनके समर्थकों की हत्या कर दी जाए रोकिए यह युद्ध इस युद्ध को रोको शांत रहिए रोकिए यह युद्ध अवसर राज प्रसाद में प्रवेश करने का नहीं है कुमार सुकेश की हत्या हो चुकी है मात हमारा आपका जीवन अमूल्य है सम्राट के जीवन की रक्षा के समक्ष मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है सम्राट के जीवन की रक्षा के लिए आप स्वयं की रक्षा कीजिए अमात भाई भद्रशाल से है कुछ क्षणों पश्चात मरकर आप मगध और सम्राट की रक्षा कैसे कर पाएंगे मात वह मेरा सहोदर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है मात मैं राजप्रसाद के द्वार से लौट आया हूँ अपि रक्षा कीय Nmill 333 Ninni arr poured… Serin! Silead! favour of all of them seen by Deshaun 개� Matthews स्वागत है सेनापति आचार्य कांड आप की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप भीतर जा सकते हैं सेनापति सेनापति भीतर जाने से पूर्व आपसे इस विश्वासघात की अपेक्षा नहीं थी आचार्य धीरे बोलो सेना कते बालगुप्त के समर तक तुम्हें ढूंढ रहे हैं आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके सहचरों को नगर में प्रवेश दिया आपके हर आदेश का मैंने पालन किया सम्राट के साथ मैंने विश्वासघात किया मेरे साथ, मेरे साथ ही विश्वासघात क्यों किया आचार्य गत के विश्वासघातियों के साथ विश्वासघात क्या अनुचित है मेरे लिए क्या मार्ग शेष है आचार्य वीर को वीर गतिभा सेनापति तुम वीर गति को प्राप्त हो तुम्हारे लिए मैं यही प्रार्थना कर सकता और संभवतः तुम्हारे लिए यही एक सम्मानजनक मार्ग शेष है ीीर गति प्राप्त हो तुम्हारा और कुछ जानने जाने इच्छा है, चा शीघ्र हि सूर्योदय नहीं? ो पिटो पर थूको अरे मैं तु अपराधे हो मुझे पर छोड़ो, मैं चेत् चोडो मलङ्कु यदि तुम समझते हो कि की, की में तुमने ताटलिपुत्र कीयशने अक्ष पचाक मदके केनापति पर विजय प्राप्त तम् यदि वे व्यक्ति पाटलिपुत्र हैको कि प्रकार ढंडो समाप्त तु भी अब जीवित नहीं रहे यदि संभव हो तो आर्या शक्तार को यहां बुलाओ एक और युवराज सुकेश के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी और दूसरी ओर सेनापति भद्रशाल व कुमार सुतनु युवराज सुकेश की हत्या की योजना बना रहे थे समय की प्रतीक्षा करो कुमार परिस्थितिया अपना प्रमुख अंगरक्षक नियुक्त करोगे पाटलिपुत्र की समस्त व्यवस्था पाटलिपुत्र की सुरक्षा को ले सतर्क थी अचानक पाटलिपुत्र से सुरक्षा के लिए घंटनाथ हुआ समाज ने सुरक्षा के निरीक्षण के लिए किया था आपकी सतर्कता और निष्ठा के लिए भगत की प्रजा आपकी आभारी रहेगी पर घंटनाथ के इस रूप का लाभ उठा कुमार सुतनु ने कुमार सुकेश की हत्या कर दी कुमार सुतनु ने बलगुप्त की हत्या की भी योजना बनाई क्या योजना है कुमार यही उचित अफसर है आर्य मैं सम्राट को युवराज की हत्या की सूचना देता हूँ और तुम भूगर्भ में आर्य बलगुप्त की हत्या कर दो पर सिरण बलगुप्त की रक्षा करने में सफल रहा अपने जीवन की रक्षा करो सेनाध्यक्ष युवराज सुकेश की हत्या हो चुकी है और सेनापति भद्रशाल किसी भी क्षण पाटली पुत्र में विद्रोह की घोषणा कर सकते हैं उचित अवसर देख से ने कुमार सुतनु की हत्या कर दी अपनी योजना में असफल सेनापति भद्रशाल आचार्य विष्णुगुप्त के पास पहुंचा प्रणाम सेनापति आपसे इस विश्वासघात की अपेक्षा नहीं थी आचार्य सभी और से पराजित भद्रशाल ने आत्महत्या कर ली कीजिए जीवित रहे तो पुनः संगठित हो मगत की रक्षा करेंगे उत्तेजित होकर निर्णय लेने का नहीं है आप गंभीरता आप, आप, आप दोषी नहीं है दोनापति भद्रशाल व सेनाध्यक्ष बलगुप्त दोनों का ही कोई पता नहीं अमात आपका जीवन भी सुरक्षित नहीं हैं है किसी भी से को हम सब के लिए जीवन का है बहार जीव सुरक्षितपति प्रकारपति टूडो ये सीवन मरण को बंद कर कहे इस तो उगा ही नहीं उन्हें रोशनी कौन दिखा सकता है इस तरह आप सच्चाई नहीं छुपा सकते हैं। क्या है सच दुर्बलों का विरोध सच्चाई तो यह है महामंत्री कि मगध मेरी मुठ्ठी में है इसे छीन सकते हो तो छीन लो छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो मगध मेरी मां देव इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं उसे के से वरना नये वर्णा स्वामी कीना बानि ले मे कुक्ति व्यवस्था मे राम् अपि कुक्कु ले कुक् मह बाण शक्श मे स्वजनो काश क मेरे पुत्र मेरे बंधुओं मेरे स्वजनों की हत्या कर दी और मुझे जीवित छोड़ दिया अपने ही स्वजनों की चिता को स्पर्श कराने सम्राट अभी आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है उन्हें रोको शक्तार में रोको इस प्रलय को रोकने के लिए आप किसे आज्ञा देंगे सम्राट सेनापति भद्रशाल को या सेनाध्यक्ष बलगुप्त को इनमें से कौन आपकी आज्ञा का निर्वाह करेगा किस पर विश्वास करेंगे आप और यदि आपने आज्ञा दे भी दी तो क्या आपको यह विश्वास है कि युद्ध थम जाए क्या आपकी आज्ञा में इतना सामर्थ्य होगा कि परस्पर संघर्ष रथ को युद्ध भूमि से विमुख कर पाएंगे क्या आप गृह की और उन्मुख मगध की रक्षा कर पाएंगे क्या आप ग्रह कला वड्यंत्रों से ग्रस्त पाट्यपुत्र में स्वयं की रक्षा कर पाएंगे शक्तार मैंने तुम्हें मार्ग ढूंढने के लिए बुलाया है तुम कुछ कहे क्यों नहीं रहे शक्तार आपने मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया था सम्राट सत्य तो यह है कि अब हमारे वाहन का समय हो गया है अर्थात शीघ्र ही हमें पाटलिपुत्र का त्याग कर देना चाहिए क्या यह मगध के शत्रुओं की अभिलाषा है या आश्चर्य है सम्राट कि आप अभी भी जीवन के यथार्थ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं अपने ही वंशजों के हाथों अपने कुल का मूलोझीत देख आपको जीवन के सत्य का बोध नहीं हुआ यदि मगध की पीड़ा से आप पीड़ित हैं तो आत्मघात करने का एक अवसर अब भी है आपके पास मृतकों को पीड़ा नहीं होती आत्मगानी नहीं होती मान अपमान का बोध नहीं होता जय पराजय का पास नहीं होता आत्मघात करने की स्वतंत्रता तो सदैव रही आपके पास पर मैं जानता हूं कि आप कायता पूर्ण मृत्यु का वर्ण नहीं करेंगे इसलिए सम्मान पूर्वक जीने का एक यही मार्ग शेष है आपके पास आश्चर्य है सम्राट कि आज आप अपने ही राजप्रसाद में अपने ही विश्वस्तु के बीच सुरक्षित नहीं है मैं यह भी जानता हूं सम्राट कि आपने वर्षों से अपमानित जीवन जी रहे शक्तार को यहां इसलिए नहीं बुलाया कि आप उसके परामर्श की परवाह करते हैं या उसके परामर्श का आपकी दृष्टि में कोई मूल्य है आपने शक्तार को यहां इसलिए बुलाया है कि वो आपको यहां से सुरक्षित निकलने का मार्ग बता सके ऐसे आश्चर्य से मत देखें सम्राट मैं भी मगध की राजनीति का अविभाज्य अंग रहा हूं इसलिए जाने से पहले मैं आपको यह बता देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि आपकी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है विष्णु को चाणक्य यदि स्वयं की रक्षा चाहते हैं विनाश की ओर अग्रसर पाटलिपुत्र की रक्षा चाहते हैं तो बस यही एक मार्ग शेष है आपके पास विडंबना ही है कि आज आपको आक्रमणकारियों को पाटलिपुत्र की रक्षा के लिए आमंत्रित करना होगा क्योंकि इस उन्मत समुदाय को कोई राज आज्ञा नहीं रोक सकती व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा उन्हें युद्ध भूमि से विमुख नहीं होने देगी शेश निर्णय आपको करना है शक्तार क्या अन्य कोई मार्ग नहीं, नहीं समझ मैं पाटली पुत्र का त्याग करने को तत्पर हूं दे दे कुमार चंद्रगुप्त को सूचना भेज दो कि वह विजयी हुआ मैं पाटलिपुत्र उसे समर्पित करता हूं विष्णुगुप्त से कहना मैं बिना लड़े ही पराजित हुआ और जो अधिकार चाहे ले लेध को रोके चाहो शक्तार पाटली पुत्र की सुरक्षा की व्यवस्था करो पाटलिपुत्र की सुरक्षा की व्यवस्था संभव भद्रशाल के समर्थक आ रहे हैं जाओ, सम्राट के विशेष संदेश वहाँ तुम्हें जाने दो कहा जाना है वहाँ चंद्रगुप्त के पास हुआ सेना भद्रशाल के संबंध में सूचना कुमार चंद्रगुप्त से संधि कर ली तो हम जीवित नहीं बचेंगे नायक सम्राट अभी तक जीवित है सम्राट के संबंध में निर्णय में नहीं सेनापति लेंगे तुम जा सकते हो जो आ गया अश्वाध्यक्ष नायक अमृत राक्षस अभी तक जीवित क्यों है अश्वाध्यक्ष कारण नहीं जानना चाहता मैं जाओ ढूंढो ने मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया एवं स्थितियां सामान्य होने तक आचार्य विष्णुगुप्त को महाअमात्य नियुक्त किया है हा देव क्या मैं महामात्य विष्णुगुप्त से एक बार नहीं मिल सकता मैं प्रयास कुदेव श्वास घाती प्रकाश में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने का साहस नहीं करेंगे पर रात्रि होते ही षड्यंत्री पुनः सक्रिय हो जाएंगे भद्रशाल लगा से बाहर और यदि उसने निश्चय कर लिया है तो हमारे लिए परिस्थितियां कठिन है संभवतः वह भी रात्रि की ही प्रतीक्षा कर रहा है क्या सोच रहे हैं सेनाध्यक्ष हमें थोड़ा साहस करना होगा हमें किसी भी प्रकार सम्राट तक पहुंचना होगा यह दुस्साहस होगा की हत्या की है वे सम्राट को क्यूँ जीवित रखेंगे और यदि सम्राट जीवित भी है तो हत्या उनका उपयोग कर रहे होंगे सम्राट को जीवित रखना भी उनके षडयंत्रों का एक अंग है वे राज प्रसाद में हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो ताकि सुगमता सुगमतापूर्वक अपने मार्ग को निष्कंठ कर सके सेनाध्यक्ष हमारा लक्ष्य अब सम्राट की रक्षा का नहीं है हमारा लक्ष्य अब पाटलिपुत्र के गृह शत्रुओं व आक्रमणकारियों से रक्षा का है और दोनों ही स्थितियों में भद्रशाल का हमारे हाथ लगना महत्वपूर्ण है यदि उसने आक्रमणकारियों से संधि कर ली है शत्रुओं से पाटलिपुत्र की रक्षा संभव है सेनाध्यक्ष कब तक हम यू ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे सूचनाओं के एकत्र होने तक हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी सेनाध्यक्ष क्या तुम विजयी हुए नहीं सम्राट शासक की पराजय में शिक्षक की विजय नहीं हो सकती कहीं कोई विष्णुगुप्त चूक गया था इसलिए आज किसी धनंद को पराजित होना पड़ पर रहा है यह विजय शिक्षक के लिए उपलब्धि नहीं हो सकती यह तथा कथित विजेताओं का दर्शन बोल रहा है या एक शिक्षक का आदर्श सम्राट जो आदर्श यथार्थ ना हो वह शिक्षक का दर्शन नहीं हो सकता तुम सच कह रहे हो विष्णुगुप्त जो दर्शन तुम्हारा नहीं वह यथार्थ व आदर्श नहीं हो सकता सच कह रहे हैं सम्राट सत्य की परिभाषा भी हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होती है तुम्हारे सत्य की परिभाषा क्या है जो जितना ज्यादा जोर से कहे वह सच है या जो जितने ज्यादा लोग कहें वह सच है सच तो यह है विष्णुगुप्त कि तुम विजयी नहीं हुए सच ये है कि मैं पराजित नहीं हुआ मैं जानता हूं सुराठ कि मरने से मृत्यु पर विजय नहीं होती धनंद के मरने से धनानंद पर विजय नहीं हो सकती मार्ग के कंटक से मुक्ति पाने से मार्ग निष्कंटक नहीं हो जाता पर इससे विष्णुगुप्त का प्रवास थम नहीं जाता यदि कोई धनानंद उग्र होगा तो कोई लघु विष्णुगुप्त भी रुद्र होगा मेरा कार्य ही जागना और जगाना है सम्राट किसे जगाओगे तुम विष्णुगुप्त इस सोए हुए समाज को या उसे जो विचारों का आधार लिए आसन पे आएगा और समय के साथ स्वयं को सम्राट धनान पाएगा वही मुझे फिर से जन्म देंगे जागो सम्राट आपके जाने का समय आ गया है स्मरणा एक दिन मैंने कहा था कि मैं किसी के रक्त का पैसा नहीं हूं सारथि तमी प्रतीक्षा अध्यक्ष मूर्खता है किसी भी नर्थ हो सकता है तुम मेरी शराब को समझते क्यों नहीं सेनाध्यक्ष छल भी हो सकता है इस समय सम्राट सुरक्षित है पर पाटली पुत्र राजस्थान के भीतर तो नहीं मेरी चिंता मत के सेनाध्यक्ष राजप्रसाद से बहार पाटलिपुत्र आवश्यक सेनाध्यक्ष बलगुप्त महामात्य मंत्रणा कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महामाद्य विष्णुगुप्त सेनापति भद्रशाल के मृत्यु के कारण मैं कुमार चंद्रगुप्त की आज्ञा समगत का सेनापति नियुक्त करता हूं हां सेना सेनापति भद्रशाल वीरगति को प्राप्त हुई और गृहयुद्ध के भय से सम्राट धननंद ने कुमार चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र की रक्षा कधाई को लेकर स्वयं तपोवन के प्रस्थान तो में नगर में शांति एवं राजप्रासाद में कुमार चंद्रगुप्त के प्रवेश की व्यवस्था करेंगे इसके अतिरिक्त सम्राट धनानंद की प्रार्थना अनुसार कुमार चंद्रगुप्त की सेना नगर को चारों घेरे ताकि नगर में किसी भी प्रकार के उत्पाद की स्थिति में नगर पर नियंत्रण पाया जा सके राजप्रासाद की रक्षा कुमार चंद्रगुप्त की सेना करेगी कुमार चंद्रगुप्त की आज्ञा मिलने तक व्यवस्था के समस्त पदाधिकारी अपने पूर्व पदों पर आसीन रहे अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे शीघ्र ही तुम्हें दूसरी सूचनाएं भी प्राप्त होंगी अब तुम्हें नगर में शांति की व्यवस्था करनी है या तुम्हारा नियुक पत्त। जाओ तुम्हारा नियुक्ति एवं अधिकार पत्र जाओ शीघ्रता कि शवों को उनके आत्मजनों के पास पहुंचाने की व्यवस्था करो और इन्हें मेरे निवास बने जाओ श्रीकार सूचना सही है अमत अमत अब मेरे लिए क्या गया अहमत प्रतीक्षा करो आज्ञाएं तो भी आएंगी के क्योंकि तुम दया के पात्र हो अस्वीकार करता हूं आपकी दया की भिक्षा को मारिए मुझे मरने से तुम्हें कौन रोक सकता है तुम चाहते तो तुम भी वीर को प्राप्त हो सकते थे और तुम्हें वो मार्ग शोभा नहीं देता इसलिए नियति ने तुम्हें जीवित रखा है अपने दुष्कर्मों को नियति का नाम मत दीजिए आर्य क्या मिला आपको मगध से द्रोह करके नंद को मुक्ति का मार्ग दिखाया मैंने मगध से द्रोह नहीं किया जानता हूं आर्य खूब जानता हूं जिनकी भुजाओं में शक्ति होती है उनकी मुठ्ठी में सत्य होता है और आज आपकी मुठ्ठी में सत्य है इसलिए आप पाप की परिभाषा बदल सकते हैं पाप को पुण्य में बदल सकते हैं के मार्ग को मुक्ति का मार्ग कह सकते हैं हर व्यक्ति की सत्य की अपनी अपनी परिभाषा होती है आमात्य यदि ये, ये सत्य जानते हो तो इतना व्यथित क्यों हो रहे हो मैं तुमसे दर्शन पर विवाद नहीं कर सकता हा राजनीति पर दो बातें अवश्य कर सकता हूं कहो कैसे आना हुआ आपने कहा ना कि मैं दया का पात्र हूं तो मुझ पर एक दया और कीजिए यदि राजमहिषी जीवित है तो उनसे मिलने के लिए अनुमति दिलवा क्या तुमने राजमहिषी से मिलने का प्रयास किया तुम्हारे मौन का अर्थ में समझता हूं आमाद्य मेरा विश्वास करो मगत के प्रति समर्पित मात्या राक्षस का मार्ग कोई नहीं रोकेगा कोई रोक भी नहीं सकता संभवतः तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं रहा इसलिए मेरा द्वार खटखट आया पर तुम्हें स्मरण करा दू अब शासन नंद का नहीं है अतः निर्भय रहो यदि मगध में तुम्हारा किसी ने मार्ग रोकने का प्रयास किया तो मैं स्वीकार करूंगा कि मैंने मगध से द्रोह किया है अब बैठना चाहो तो तुम्हारा स्वागत है हम आत तुम्हारे मंगल की कामना सदैव करता रहा हूं दीर्घ आयु भवा ब्राह्मण सम्राट के प्रति निष्ठावान प्रत्येक व्यक्ति का शत्रु है दृष्टिगोचर होते ही वे आपकी हत्या भी करवा सकता है वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है मात इसलिए यही उचित है कि आप भूमिगत रहें एवं मगध के शत्रुओं को दंड देने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करें क्षमा करेंगे परवर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं भूतकाल में आपके व्यवहार आपके इतिहास को ध्यान में रखते हुए आपको सुरक्षा की दृष्टि से बंदी बनाना पड़ा है महामत्य की सूचना प्राप्त होते ही आपकी मुक्ति भी हो जाएगी यदि भविष्य में आपने अपने आचरण में परिवर्तन नहीं किया तो नवीन व्यवस्था में आपको कठोर दंड दिया जा सकता है यह आपको चेतावनी है आप भविष्य में अच्छा जीवन जिए ऐसी शासन की इच्छा है एवं आपकी अभिरुचि और योग्यता अनुसार आपको व्यवसाय अथवा सेवा में प्रवृत्त करने के लिए शासन सहायता देने को उत्सुक भी है आप कारागार अधिकारियों से वार्ता करें आपकी सहायता करेंगे आपका मार्गदर्शन करेंगे तत्पश्चात भी यदि आपने अपना पूर्व अभ्यास नहीं छोड़ा तो मुझे डर है कि शासन आपके साथ कठोर व्यवहार करेगा संभवतः नगर अथवा राज्य से निर्वसन का दंड भी आपको अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं अमंगल हो तुम्हारा महामात्य अब पाटलिपुत्र में निर्दोष की सुरक्षित बंधु क्या तुमने महामात्य को देखा है तुमने उत्तर नहीं दिया मित्र नहीं पर मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा संभव है तो कल से आप अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए कौन सा व्यवसाय सेवा कार्य चुनेंगे नहीं अभी तक कुछ निश्चित नहीं किया क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूं आप मेरी सहायता करना चाहेंगे सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति की सहायता तो ईश्वर भी करता है मैं तो विष्णुगुप्त हूँ क्या सम्राट जीवित है ऐसा कहकर आप मेरा विश्वास मत तोड़िए महादेवी मैं इसी विश्वास के आधार पे तो जी रहा हूं कि सम्राट कुशल है इसी विश्वास के आधार पे मैं सम्राट को पुनः प्रस्थापित करने का विचार कर सकता हूँ तुम क्या योजना बना रहे हो आप सब एक बार राजप्रसाद से बाहर निकलने का प्रयत्न कीजिए महादेवी आपका जीवन यहां सुरक्षित नहीं है मेरे गुप्तर आपके संपर्क में रहेंगे एक बार आप आर्य सुरक्षा की दृष्टि से अंतपुर के समस्त द्वार बंद करने का समय हो गया है आप चाहे तो पुनः प्रणाम महादेवी तो होटली पुत्र नहीं है, है। तथागत अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे सेनाध्यक्ष बलगुप्त राज प्रसाद की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे कि मार्ग में उन्हें सेनापति भद्रशाल के समर्थकों ने रोका राक्षस सम्राट को ले चिंतित थे सम्राट मुझे अपने निकट विचार करेंगे सम्राट के बुलाने आरोप भूतपूर्व महामंत्री सकतार सम्राट धनान से मिलने पहुँचे प्रणाम सम्राट गृह शत्रुओं ने मेरे कुल मेरे स्वजनों का नाश कर दिया सम्राट धनानंद को सकटार व आचार्य विष्णु के विश्वस्तो ने अप्रत्यक्ष रूप ऐसी बंदी बना नगर ऐसी बाहर निकाल दिया अब आचार्य विष्णुगुप्त मगध के महामात्य थे मैं मगध का महामात्य विष्णुगुप्त सेनापति भद्रशाल की मृत्यु के कारण तो मैं कुमार चंद्रगुप्त की आज्ञा से मगध का सेना बलगुप्त को सेनापति नियुक्त करने के पश्चात महामात्य विष्णुगुप्त ने सेनापति भद्रशाल के मृत्यु की घोषणा करवा दी अमात्य शक्तार से मिलने पहुंचे दुष्कर्मों को नियति का नाम मत दीजिए आरिय क्या मिला आपको मगज से दौड़ करके उदास व परास अमात्य को जीव सिद्धि ने साहस दिलाया स्वयं को संभालो अमात्य तथागत अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे दृष्टि से उस स्त्री की ओर देखा वह स्त्री रुदन करते करते तथागत से अपने मृत पुत्र को जीवन दान देने की प्रार्थना कर रही थी तथागत उस स्त्री की असहाय अवस्था पर द्रवित हो उठे कुछ क्षणों तक उन्होंने मौन रखा तत्पश्चात करुणा सहानुभूति बसने से उस स्त्री से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे सकता हूं यदि तुम मुझे उस घर से एक मुठ्ठी अन्न ला दो में मृत्यु न हुथा मन में आशा ग्रस्त मन को शांति प्राप्त हो रही थी आज उसे संसार के एक सत्य की अनुभूति हुई थी कि मृत्यु संसार का एक अपरिवर्तनीय नियम है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है तो शोक कैसा जब मृत्यु जीवन के प्रवास का अंतिम चरण है तो जीवन के प्रति मोह कैसा जीवन के प्रति आसक्ति कैसी क्षण क्षण जीवन का उपभोग भोगने की तृष्णा कैसी लालसा कैसी मृत्यु तो मुक्ति है तो फिर मुक्ति का शोक कैसा वस्त्री भी मृत्यु के शाश्वत एवं कालातीत सत्य का बोध करने के पश्चात शोक का संवरण करने लगी मन है मात्य कतस्य किम चुका है उसका शोक कैसा और शोक क्यों मात्य अमात्य अमात्य तु जन जन मे सम्राट को नी ढा रोलि शोक ग्रस्त हो दुखी सम्राट के अभाव में मैं अपूर्ण हूं तो अपने सम्राट को ढूंढो सम्राट न मिले तो सम्राट का निर्माण करो यही चुनौती है जाओ मत निर्भय होकर जाओ जो सत्य है वो कभी क्षीण नहीं होता इसलिए कर अनुसरण करो जाओ मात्य लि निर्भीकोकर सत्यसरणी प्रतीक्षा होगे प्रथा गत ता कल्याण करे <द्द्द> तथागत तुम्हारा करे. पहले कभी यहां नहीं देखा क्या नाम थाल्याणी या विष्णुगुप्त का तु वहि विष्णुगुप्त होसे पाटलिपुत्र मेषी समते मुम्ीडा बाटना चाता ह विष्णुगुप्त सहस्त्र अबालो आर है विष्णुगुप्त आर्तनात् स्पन्द कुभव प्रदेश में मारे गए मेरे सहस्त्रो के रक्त के प्रवाह को देखा नहीं है मैंने, पर उनकी पीडा का सहभागी हूं म पर तुम यहां क्या कर रहे हो जाओ तुम्हारा कार्य अभी तक अपूर्ण है उसे पूर्ण करो और जब तक तुम्हारा कार्य अपूर्ण है तुम्हारे लिए उपासना के प्रत्येक मार्ग अवरुद्ध है जाओ समय नष्ट मत करो उठो विष्णुगुप्त तथागत तुम्हारा कल्याण करे शारंग क्या अरे भगवान को सूचना पहुंच चुकी है हांचार्य चाहेंगे कि मैंने आपको यहां क्यों बुलाया है नहीं सारंगराव शारंग आर्य भागुरायण को राजाज्ञाओं के उल्लंघन करने के दंड का स्मरण करा दो भागुराय यह मेरा शिष्य शारंगराव है यह तुम्हें अपना उत्तरदायित्व का स्मरण करा देगा इस अधिकार से आप ये करने का कर आचार्य क्या तुम्हारे पास तुम्हारे मुझे यदि तुम मेरे उत्तरों से अनभिज्ञ होते तो तुम मेरे कार्य के लिए भी अयोग्य होते तुम्हारे इसी कौशल के कारण ही तो तुम मैंने तुम्हें अपने कार्य के योग्य समझा है क्या मैं कार्य जान सकता हूँ कार्य भी और अधिकार भी ज्ञाओं को प्रसारित करने का अधिकार भी मुझे भूतपूर्व सम्राट ने ही दिया है आर्य सम्राट कहाँ है यह जानने का तुम्हें अधिकार नहीं है आर्य भी जान लो जैसा कि तुम जानते ही हो गए कि सेनापति भद्रशाल कुमार सुकेश कुमार सुतुनीस्यमय स्थितियों में स्वर्ग को प्राप्त हुई उनस्यमय स्थितियों एवं मृत्यु के कारणों को प्रजा को सूचित करना व्यवस्था का नैतिक कर्तव्य है इसलिए व्यवस्था ने दिवंगत आत्माओं की मृत्यु के, के पूर्व घटित समस्त घटनाओं का प्रत्यक्ष दर्शियों से विवरण प्राप्त करने का निर्णय किया है ताकि स्वर्गस्थ आत्माओं की हत्या के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जा सके दायित्व में तुम्हें सौंप रहा हूं मैं स्वयं को इस दायित्व के लिए उपयुक्त नहीं समझता आर्य सरल प्रकृति पुरुष विनय पूर्वक यही कहते हैं आर्य और तुम्हारी योग्यता अयोग्यता के निर्णय करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है वह तो व्यवस्था कर चुकी है अब तुम्हारे पास व्यवस्था के निर्णय को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मात्र है व्यवस्था तुम्हें विचार करने के लिए कुछ समय दे सकती है आरे भगवराण अरे तुम जा सकते हो आर्य भगोराय पर अपने हितैषियों से परामर्श व विचार कर मुझे सूचित करना प्रणाम मत, मत् आपको पुकार क्या बा है मत मत् परम् गलि म स्वामी भगरायण मेरे विश्वास पात्र स्वामी राजकीय सेवक आपको ढूंढ रहे हैं संभव है मात एक पत्र भी शीघ्र ही पाटलिपुत्र का त्याग कर दीजिए यहां आपका जीवन सुरक्षित नहीं है यह आचार्य विष्णुगुप्त चाहते क्या है वे आपको पुनः आपके पद पर नियुक्त कर रहे हैं और मुझे भी उन्होंने पद पदभ्रष्ट नहीं किया अपेक्षा की विपरीत उन्होंने मुझे आज ही पाटलिपुत्र में हुए रक्तपात की जांच करने का आदेश दिया है ताकि वे कुमार सुकेश सूतनु व सेनापति भद्रशाल के हत्यारों को दंडित कर सके यदि मेरा अनुमान सही है भागुराय तो कोई भी तब तक अपने पद से विस्थापित नहीं किया जाएगा जब तक विष्णुगुप्त सत्ता के समस्त सूत्रों को अपने नियंत्रण में नहीं ले लेता तो क्या मेरी नियुक्ति इसलिए की जा रही है वे मेरे हाथों अपना ध्याय साधना चाहते हैं संभवता आचार्य का लक्ष्य मैं हूं वे मुझे मगध के समक्ष अपमानित करना चाहेंगे समस्त हत्याओं के लिए दोषी ठहराना चाहेंगे ताकि मैं उनका विरोध न कर सकू वे हमारा एक दूसरे के विरुद्ध उपयोग करेंगे तो उन्होंने आपको पुनः अपने पद पर नियुक्त क्यों किया इससे विष्णु मगध की प्रजा के समक्ष अपनी छवि उज्जवल करेंगे और मुझे षड्यंत्रों द्वारा अपराधी घोषित कर मेरी छवि धूमिल करेंगे उनकी उदारता में भी षड्यंत्र है भगोरायण मेरे लिए क्या क्या है माथ अपने भविष्य का निर्णय तुम्हें स्वयं करना है भगोरायण मैंने निर्णय कर लिया है मैं आचार्य के षड्यंत्रों को सफल नहीं होने दूंगा माथ भगौरायरायरा यह अवसर आवेश में निर्णय लेने का नहीं है मैं आपकी तरह सु अवसर की प्रतीक्षा नहीं कर सकता हमात मगध के शत्रु अपनी योजना में सफल हो रहे हो तो ऐसी स्थिति में मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता मैं जानती हूं कि मैं भयभीत हूं लिए, लिए पर मेरे मगध की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है यदि प्रत्येक मगधनिष्ठ भगवान की तरह आत्मघात का मार्ग लगा तो मगध अपनी सुरक्षा कैसे कर पाएगा छाइ स्वामी मेरी परवाह मत कीजिए तुम्हें राज्य की कामना थी न स्वर्ग की फिर किस कामना से तुम उनका साथ दे रहे हो जो मगध के शत्रु है ना ही मुझे राज्य की कामना थी ना की और ना ही जीवन की तो फिर तुम उनका साथ क्यों दे रहे हो जिन्हें अभी तक मर जाना चाहिए था कि भगवान उन्हें जो मगध के भीतर है या उन्हें जिनका आज तक मगध की भूमि ने पोषण किया है वे जो मगध के ग्रह शत्रु है? या तुम्हें भी यह भ्रम हो गया है कि जो नंद के विरुद्ध है वो मगध के साथ नहीं है जो नंद निष्ठ नहीं है वो मगध के प्रति निष्ठावान नहीं है कौन मगध का शत्रु है कौन मगध का मित्र है इसका निर्णय कौन करेगा कि कौन भगत का शत्रु है कौन मगध का मित्र है तुम जानना चाहते हो ना कि मैं किसके साथ हूं तुम जानना चाहते हो ना कि मैं किसके पक्ष में हूं नंद के अथवा आचार्य विष्णुगुप्त के सुनो भगवान मैं मगध के पक्ष में हूं मेरी निष्ठा इस भूमि के प्रति है ना मैं नन के प्रति कभी निष्ठावान था और ना ही आचार्य के प्रति मैं सदैव इस भूमि के प्रति निष्ठावान रहा हूं और सदैव इस भूमि के प्रति रहूंगा तुम चाहते हो ना कि मैं उनका विरोध करूं जो मगध के शत्रु है तुम चाहते हो ना कि मैं विष्णुगुप्त का विरोध करूं यदि वो मगध का शत्रु है तो मैं अवश्य करूंगा पर मुझे इतना बताओ जब तक सत्य और असत्य का निर्णय नहीं हो जाता मैं मगत किसके हाथों सौंपू मगत की सुरक्षा का दायित्व किनके हाथों में तू मेरे लिए नंद और विष्णुगुप्त से मगध बड़ा है मेरे बद मैं, मैं मर सकता हूं मगर उससे क्या सत्य की विजय हो जाएगी मैं और को मार सकता हूं मगर क्या उससे सत्य की विजय हो जाएगी मैं भाग सकता हूं मगर क्या उससे सत्य की विजय हो जाएगी कहो मैं क्या करूं यदि तुम्हें लगता है कि मैं मातृद्रोही हूं तो मेरी हत्या कर दो या मेरा साथ दो इस भूमि की अंतर एवं बाहिशत्रु से रक्षा की मगध की रक्षा के लिए मुझे उनकी योजनाओं को समझना होगा और इसीलिए मुझे उनका साथ देना होगा समझ में की सच क्या है किस पर विश्वास करूं किस पर अविश्वास पराजित मन से मुक्ति पाने समुक्ति पा आत्मघात कु प्रतिशोध क्या मैं क्यामात् इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें थोड़ा और विचार करना है हमें स्वयं साघात से संभलना है और दूसरों के साघात से संभालना है निर्णायक युद्ध विशेष है भगरा शीघ्रता क्यों अविवेकपूर्ण आचरण क्यों चलो हमें बहुत दूर तक जाना है आप आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है कल प्रातः वह मेरे दर्शन के लिए आ सकता है देव सूचना महत्वपूर्ण है अक्रूर को भीतर भेज दो क्या सूचना है अक्रूर आर्य कुमार चंद्रगुप्त के लिए पाटलिपुत्र से एक विशेष दूत आया है क्या सूचना है दूत कुमार चंद्रगुप्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को सूचना देने को तत्पर नहीं है उसे मेरे समक्ष ले आओ पर सावधानी से जो आज्ञा देव कहो दूद क्या सूचना लाए को शिष्टाचार की मर्यादा का उल्लंघन करना शोभा नहीं देता आ रहे। यदि मैं राजनीतिक शिष्टाचार से बाध्य नहीं होती तो अब तक तुम्हारी धृष्टता का दंड तुम्हें मिल चुका होता अपने दूध कर्म का निर्वाह करने के लिए मैंने तुमसे कुमार के शिविर तक का मेरा मार्ग प्रशस्त करने की प्रार्थना की थी पर तुम्हें आज्ञा दे रही है भविष्य में इसका पुनरावर्तन ना हो प्रणाम कुमार णोतरा मैं आर्य की सेवा में नियुक्त आपकी विशेष सेविका हूं, कुमार के पाटलिपुत्र आगमन के पश्चात मैं अपने दायित्व को ग्रहण करूंगी इस समय आचार्य विष्णुगुप्त का विशेष संदेश ले मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूं तुम्हें सूचना के लिए पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए शोणोत्तर प्रणाम कुमार प्रणाम आर्य आर्य ने वीर बाला का परिचय नहीं दिया आप हैं मेरी सेवा में नियुक्त है प्रणाम वीर बाला कुमार में सोच सोच कर व्यथित हो रहा था कि आचार्य का पाटली पुत्र ऐसी कोई संदेश नहीं आया आर्य शुणोत्तरा वही शुभ सूचना लेकर तो आई है हमें कल ही नगर में प्रवेश करने का आदेश आचार्य ने दिया है कुमार आदेश देने वाले आचार्य विष्णुगुप्त कौन है अर्थात आचार्य ने आदेश दिया पर उसका पालन करना न करना इसका निर्णय कौन करेगा कुमार चंद्रगुप्त आरे, आप जो कहना चाहते हैं स्पष्ट कहें है। सेवकों की उपस्थिति में सम्राटों का मंत्रणा करना राजनीति के शिष्टाचार के विरुद्ध होता है कुमार मेरे लिए क्या आज्ञा है देव क्षमा करें देव आपकी आज्ञा पाते ही हम आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होंगे क्रोध मत करो कुमार तुम्हारे क्रोध करने से सत्य तो नहीं बदल जाएगा आपकी छाया में सत्य कैसे सुरक्षित रह सकता यार सत्य तो यही है कुमार सत्य तो यही है कि मगध के भावी सम्राट तुम और मैं हूँ या तुम या मैं हूँ निर्णय तुम्हें करना है कुमार क्या मैं आपसे स्पष्ट कथन की अपेक्षा कर सकता हूं अरे कुमार जब तक आचार्य विष्णुगुप्त मुझे मेरे भाग के राज्य का वचन नहीं दे देते तब तक न मगध में मैं प्रवेश करूँगा तुम्हे करने दूंगा इस विषय पर विवाद की आवश्यकता नहीं और कुछ ही क्षण आचार्य के आदेश का उल्लेख किया था कुमार मैं जानता हूँ की निर्णय तुम नहीं वह कुटिल ब्राह्मण करता है अतः जब तक वह कुटिल ब्राह्मण अभिसंधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर लेता मैं तुम्हें पाटलिपुत्र में प्रवेश करने नहीं दूंगा पर आपको मेरे आचार्य पर विश्वास क्यों नहीं क्योंकि वह विश्वास के योग्य नहीं है पर मैंने आपको वचन दिया है कुमार अभी तक मात्र तुमने वचन दिया है राज्य नहीं और राज्य देने का सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं आचार्य विष्णुगुप्त के पास है इसलिए वचन भी उसे ही देना होगा आर्य आपका ये व्यवहार प्रशंसा के योग्य नहीं मैं जानता हूँ कुमार पर मुझे प्रशंसा की नहीं राज्य की कामना है क्या अभिसंधि पर हस्ताक्षर करना इतना अनिवार्य है की आप कुछ समय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते सुअसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता कुमार शोणोतरा का आगमन सुअसर का संकेत नहीं तो और क्या है कुमार क्यों न इसी बहाने में आचार्य के दर्शन भी कर लो आप आचार्य ऐसी मिलना चाहते है तुम चतुर हो कुमार अब तुम्हें आपत्ति न हो तो तुम द्वारा आचार्य तक पहुंचने का मेरा मार्ग प्रशस्त कर दो मैं पुनः एक बार आपको इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की प्रार्थना करूंगा कुमार मित्रता में औपचारिकता का स्थान क्या तुम चाहो तो मुझे आज्ञा दे सकते हो मैं शोणोत्तरा से मिलना चाहता हूँ आग्ञा कुमार शोणोत्तरा आर्य पौरव राज को शीघ्रतिशीघ्र आचार्य की सेवा में प्रस्तुत करो कुमार भार कुमा शीघ्र तुम्हारे ते को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, प्रणाम का अग्रज विष्णु महामंत्री शक्तार का पुत्र श्रेयक प्रणाम मंत्री मैं श्रेयक हूं विष्णु प्रसन्नता हुई मुझे क्या आपने मुझे अपने मंत्रिमंडल में मंत्री पद के लिए योग्य समझा भाग्य होता मैं जो आपके नेतृत्व में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर पाता और मेरी भी कुछ विवस्थाएं हैं आशा है कि आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे तो कुछ बोलता क्यों नहीं विष्णु बोलता क्यों नहीं तुम यही चाहते थे कि मैं पुना पिता के पास वापस मैं पुना पिता के पास वापस जा रहा हूं विष्णु अब तो तुम प्रसन्न हो ना जब मेरी आवश्यकता हो बुला लेना का चार्यन्त्रिम प्रहर हो चुका है अब तो विश्राम प्रारम्भो विश्रम केरे लि विश्राम का समय नहीं हुआ है नो शारे अभि अनेक विपत्ति प्रतीक्षा मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हें क्या दंड दू विष्णुगुप्त तुम मेरे क्रोध के भी पात्र हो और स्ने भी कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है मगध की राजनीति साफ का प्रयाण आपके लिए सुखद हो आचार्य और आचार्य अपना मार्ग चुनने में समर्थ है आज्ञा की प्रतीक्षा तो मुझे है मैं तुम्हारे चुने हुए मार्ग की प्रशंसा तो नहीं करूंगा पर तुम्हें प्रत्यावर्तन के लिए भी नहीं कहूंगा मगध को उज्ज्वल भविष्य दो यही तुमसे प्रार्थना है आचार्य आचार्य श्रोणत्र आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है और आज का आगमन हुआ है हाँ आचार्य चलो कहो कैसे आना हुआ? आपको कार्य के लिए अभिनंदन देने, देने चला आया पर आचार्य आपकी प्रतिक्रिया बता रही है कि आपको मेरा अभिनंदन स्वीकार नहीं, नहीं। क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं आर्य सोच लीजिए आचार्य आपके इस व्यवहार से हमारे भावी राजनैतिक संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है आप जो समझ रहे हैं मैं वो पौरव राज मात्र नहीं हूं मैं आधे मगध का स्वामी हूं आश्चर्य हुआ ना आपने अपनी विजय के लिए मेरा अभिनंदन स्वीकार नहीं किया पर यदि आप मेरी विजय पर अभिनंदन देंगे तो मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा आप कुछ कह नहीं रहे हैं आचार्य मुझसे क्या चाहते हो वचन कैसा वचन यही की मगध का आधा राज्य आपने मुझे समर्पित किया तुम मुझसे अपेक्षा कैसे रख सकते हो पारो राज? औपचारिकता मैं औपचारिकताओं का पालन करने में विश्वास करता हूं वचन तो मैं प्राप्त कर ही चुका हूँ आपसे नहीं कुमार चंद्रगुप्त से और थोड़े समय पश्चात आप भी वचन देकर राजनैतिक परंपराओं का निर्वाह कर ही देंगे और और चंद्रगुप्त ने तुम्हें क्या वचन दिया है क्यों सांप सुन गया ना खिसक गई ना पैरों तले की जमीन पहले शिष्य ने वचन दिया था आप आचार्य भी देगा तुम जा सकते हो पौर आपके प्रश्न का उत्तर दिए बिना मैं कैसे जा सकता हूं आचार्य आप जानना चाहते थे न कि कुमार ने मुझे क्या वचन दिया है तो सुनिए कुमार ने कुमार के मगध विजय के अभियान में उनकी सहायता करने के लिए मुझे आधे राज्य का वचन दिया है और ये पुरस्कार नहीं पारिश्रमिक है इसी प्रकार अन्य नरेशों को इच्छा पूर्ति का वचन यदि तुम कुमार से वचन प्राप्त कर ही चुके हो तो तुम्हें मेरे वचन की क्या आवश्यकता है जैसे आचार्य सोचता है शब्दों को पूर्ण करने का सामर्थ्य आप में ही है कुमार में नहीं इसलिए जब तक आप अभिसंधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर देते मैं कुमार को पाटलिपुत्र में प्रवेश करने नहीं दूंगा यदि आपने बल का प्रयोग किया तो मैं उत्पाद करने के लिए स्वतंत्र हूँ इसलिए शुभ कार्य में विलंब क्यों कर रहे हैं उषा का आगमन हो रहा है शीघ्र जन्म लीजिए और वचन दे दीजिए मैं तुम्हें वचन नहीं दे सकता और यदि चंद्रगुप्त ने तुम्हें वचन दिया है तो उसे भी तुम्हें वचन देने के अपराध का दंड मिलेगा आप चंद्रगुप्त के वचन का उल्लंघन करेंगे मगध मेरी मातृभूमि है और मातृभूमि का राजनीति की चौखट पर विभाजन नहीं हो सकता कोई अधिकार नहीं है कुमार चंद्रगुप्त को मेरी मातृभूमि के विभाजन का वचन देने का इस विचार के लिए भी मैं तुम दोनों को दंड देता पर कुमार किसने के स्नेह के कारण मैं तुम्हें क्षमा करता हूं तुम जा सकते हो विचार कर लीजिए आचार्य कुमार वचन भंग की पीड़ा को सह नहीं पाएंगे मातृभूमि के विभाजन की पीड़ा से मेरे लिए कुमार की पीड़ा बड़ी नहीं है तो मैं कुमार को क्या सूचना दू कहना की मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं जा रहा हूं आचार्य पर आपको इतना स्मरण करा देता हूं कि इस लूट को आप अकेले नहीं पचा पाएंगे जिसे आप मातृभूमि कहकर पुकारते हैं मेरे लिए तो लूट ही है विद्वान अलंकारों का प्रयोग करते हैं और साधारण ये मूर्ख बनाएंगे के के राज को क्या उत्तर देंगे इसका उत्तर मैंके राज को ही दूंगा मैं जानता हूँ न न होगा न राधा नाचेगी तुम चतुर ही नहीं कुटिल भी हो पर मैं तुम्हारे षड्यंत्र को सफल नहीं होने दूंगा मत भूलो कि मैं केके -के राज का प्रतिनिधि ठीक है।, है मैं जा रहा हूँ अब निर्णय कुमार ही करेंगे पर मैं इस तरह पराजय स्वीकार करने वाला नहीं हूँ विष्णुगुप्त शीघ्र ही पुनः भेंट करूंगा प्रणाम आचार्य सुसिद्धार्थक को मुझे संपर्क करने को कहा पाटलिपुत्र में हुई हत्याओं व राजनैतिक उथल पुथल से पाटलिपुत्र स्तब्ध था सेनाध्यक्ष बलगुप्त की सेनापति के पद पर नियुक्ति आश्चर्य व आशंका का कारण थी मैं मगध का महामात्र विश्वगुप्त सेनापति भद्रशाल के मृत्यु के कारण तो मैं कुमार चंद्रगुप्त की आज्ञा से का सेनापति नियुक्त करता हूं अमात्य राक्षस के विश्वस्त एवं बलगुप्त के अनुज भागुरायण ने बलगुप्त के सेनापति नियुक्त होने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया न तुम्हें राज्य की कामना थी न स्वर्ग की फिर किस कामना से तुम उनका साथ दे रहे हो जो मगध के शत्रु है एक और आचार्य विष्णुगुप्त मगधनिष्ठ व्यक्तियों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न कर रहे थे वे आपको पुनः आपके पद पर नियुक्त कर रहे हैं और मुझे भी उन्होंने पद भ्रष्ट नहीं किया तो दूसरी ओर गौरव राज का सूत्रपात सत्य तो यही है कि मगध के भावी सम्राट तुम और मैं हूँ या तुम या मैं हूँ चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र पहुँचने का संदेश आ चुका था में प्रणाम बाला। मैं आपको वचन दे चुका हूं फिर भी वचन तुमने दिया है आचार्य विष्णुगुप्त ने नहीं कैसा वचन यही कि मगध का आधा राज्य आपने मुझे समर्पित किया कुटिल ब्राह्मण वज्र कुटिल निकला क्या कहा उसने मगध का विभाजन उसे स्वीकार नहीं है पर कुमार ने में वचन दिया था पिताजी उसे कुमार के वचन की परवाह नहीं है पुत्र मलय तो आपने कुछ कहा नहीं कहने से कुछ नहीं होगा मलय अब कुछ करना पड़ेगा क्या मैं अन्य नंत्रण के लिए बुला लू पिताजी मूर्ख हो तुम क्या तुम चाहते हो कि वे अभी से भयभी तो अपनी मातृभूमि लौट जाए तो आप क्या हाथ पर हाथ बैठे रहेंगे अब आधे राज से संतोष नहीं होगा मलयूर्ण मगत प्राप्त करना है क्या? क्या संभव है राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता मलय मत भूलो की नंद के समर्थक नंद भक्त नंद के प्रति निष्ठावान अवसर की प्रतीक्षा में है ताकि वे मगध विजय का प्रतिशोध ले सकें पर ऐसी स्थिति में तो आक्रमण हम इसीलिए हमें चंद्रगुप्त को नायक बनने देना है ताकि समस्त अभियान के लिए उसे दोषी ठहराया जा सके और पाटलिपुत्र में हमें नंद एवं विष्णुगुप्त के विरोधियों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना है शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होगा और मित्र बल की सहायता से हमें मगद प्राप्त करना होगा जीवित रहने का यही एक पर्याय है इसलिए सतर्क रहना और कुमार के अतिरिक्त किसी को ज्ञात न हो कि उस कुटिल ने चंद्रगुप्त के वचनों का पालन करने से इंकार कर दिया है चलो कुमार के दर्शन कर टलिपुत्र के लिए प्रस्थान में विलंब हो रहा है यार आर क्षमा करे कुमार अपने मन की व्यथा आपके समक्ष व्यक्त करने का विचार तो न था पर देश काल और संबंधों का विचार कर अपनी व्यवस्था आपके समक्ष व्यक्त करने को बाध्य हूँ मुझे आपके साथ पाटलिपुत्र में प्राप्त, करने का प्राप्त नहीं हुआ अर्थात मैं आपके साथ पाटलिपुत्र नहीं आ सकता क्या आचार्य ने राज्य की कामना तो तुच्छ है आर्य मेरे पुण्य शेष रहे तो स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा ही यहां आपकी उपस्थिति में आपके सहचरों को अपमान सहना पड़े, पडे नारी है ने आपका अपमान किया? उनसे सम्मान की विष को मित्रता निर्वाह कल अमृत कूट समझक पि जाता अपमानका वचन का किया है का का किया है क्या क्या ने आपको आपको आश्वासन आश्वासन नहीं दिया आश्वासन। मुझे और आपको इस कुविचार के लिए दंडित करने की योजना बना रहे हैं कहा कचार्यचनपूर्तिश्वासन आचार्यगध उ मातृभूमि मातृभूमि विभाजन नहीं हो सकता। आपकी भी तो है न सकता कुमागधी मातृभूमि आपका पाटलिपुत्र प्रयाण एव मङ्गलमय मैंने आपको वचन, दिया है। और मैं अपना वचन पूर्ण संकल्प हा मग का हि त्यागे मेरे लि भविष्य सुखो क्याग न करे आर्य मेरा विश्वास सहज आर्ये बिना पाटलिपुत्र मे प्रवेश न आग्रह न रे कुमा मैं आपका जानना चाहता मर्णय जान इ तुच्छ आग्रह अपमान कुरु में नहीं आ रहा सच क्या है गौतमी तो क्या निर्णय किया आपने मात जब तक राज परिवार के अन्य सदस्य राजप्रसाद से सुरक्षित बाहर नहीं आ जाते तब तक हम उसको टिल को सीधे सीधे चुनौती नहीं दे सकते राज परिवार के जीवित सदस्यों को बंधकों के रूप में उपयोग कर सकता है भय मुझे उसकी सुरक्षा का नहीं है भय मुझे उसकी कुटिलता का है वो अपना ध्यान साधने के लिए इन स्थितियों में कुछ भी कर सकता है और मैं अपने स्वजनों का रक्तपात नहीं देखना चाहता तो मार्ग क्या है प्रकट युद्ध हमारे लिए घातक होगा इसलिए कुटिल का कुटिलता से उत्तर यही योग होगा मैं आपका संकेत नहीं समझा मत वो हमारे लिए भेद की नीति अपना रहा है हमें उसके विरुद्ध भी भेद की नीति अपनानी होगी हमें शत्रु के चारों को गठित करना होगा ताकि अवसर मिलते ही हम उन्हें हमें स्थितियों को समझने के लिए कुछ देर और प्रतीक्षा करनी होगी मेरे लिए क्या देव भगरायण तुम इस कुटिल द्वारा दिया हुआ दायित्व स्वीकार कर लो उसकी समस्त योजना समझने का यह एक मार्ग हो सकता है और आप भगराए यदि मैं आमाते पद ग्रहण करता हूं तो वह सरलता से विजयी हो जाएगा वह स्थापित कर देगा कि सत्ता परिवर्तन को मेरा समर्थन प्राप्त है और यदि मैं संघर्ष का मार्ग अपनाता हूं तो नंद के समर्थक एकत्रित होंगे मुझे यह दूसरा मार्ग ही उचित लगता है और किसी को इस योजना की सूचना देनी है मात नहीं मेरे और तुम्हारे अतिरिक्त किसी को भी इस योजना का ज्ञान नहीं होना चाहिए स्थितियों के अनुसार हमें अपनी योजना में परिवर्तन करना होगा हर स्थिति में हमें आग से खेलना है भगवरा अब आग से भय नहीं लगता मात आज से इस मातृभूमि के लिए युद्ध प्रारंभ कर रहा हूं मात यदि इस यज्ञ में पूर्ण होती के पूर्व मृत्यु को प्राप्त करूं तो क्षमा करना भगत की मुक्ति के पूर्व मर पाओगे भकराण कुमार आपका स्वागत है आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं भाव आप कुशल तो हैं आचार्य कुमार कुशल तो हैं वे आपके दर्शन के लिए विवल हैं अक्षर जब तक कुमार चंद्रगुप्त पाटली पुत्र न पहुंचे तो मैं क्षदवेश में ही रहना कुमार शीघ्र ही दूसरे मार्ग से नगर पहुंच रहे होंगे जाओ विश्राम करो पर सावधान रहना सारंग राव ङ्गमर्थ कक्षे जा आमार भारत शारंग रा तुम्हें खुद तुम से राजप्रसाद के जाए दूध पीऊंगा अब मुझे वन प्रस के लिए कब आज्ञा दे रहे हो विष्णुगुप्त एक बार कुमार चंद्रगुप्त को स्थिर हो जाना दीजिए फिर मैं स्वयं आज्ञा दे दूंगा आप भीतर आऊ तीन सहस्त्र अश्व पांच मध राज्यो ती पञ्च एक दो, एक दो एक चार पाँच <laughs> अब।, अब लगी मगध की आधी सम्पदा सात एक दो तीन चार पाँच छ सात खसा देवी नंद परिवार की स्त्रियों की रक्षा करने का दायित्व शासन का है इसलिए मैं आपको आपकी इच्छा से भी राजप्रासाद का त्याग करने की अनुमति नहीं दे सकता और एक बार देवी धारणी का पाणी ग्रहण संस्कार कुमार चंद्रगुप्त से कर आप अपने उत्तर दायित्व मुक्त हो ले फिर आप चाहे तो संघ की शरण में जा सकती क्या कहा आपने धारिणी का पाणी ग्रहण चंद्रगुप्त से हो यह निर्णय आप कैसे ले सकते हैं और आप है कौन ये निर्णय करने वाले कि नंद कुमारी धारणी का विवाह किससे हो निर्णय मैंने नहीं सम्राट ने किया है देवी तुम्हारी निष्ठा की पराकाष्ठा हो रही है विष्णुगुप्त मैं स्थितियों के समक्ष विवश हूँ देवी मैं जानती हूँ विष्णुगुप्त तुम अपने हीन ध्यय की प्राप्ति के लिए कभी सम्राट को मगध के समक्ष प्रस्तुत नहीं करोगे तुमसे सत्य की अपेक्षा करना व्यर्थ है इसलिए मैं तुमसे पूछूंगी भी नहीं की सम्राट जीवित है या अमृत पर यदि तुमने बलाक धारिणी का विवाह चंद्रुप से कराया तो तुम चंद जनमान तक नर्क में जाओगे स्वीकार करता हूँ तुम घृणा के पात्र हो विष्णुप्त तुम घृणा के पात्र हो शारंग संभवतः आर्य भागुरायण प्रतीक्षा कर रहे होंगे जाओ द्वार नवीन उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं आर्य भागुराय और आशा करता हूं कि मैं जो कुछ आपसे पूछूंगा उसका आप सत्य एवं योग्य उत्तर अवश्य देंगे क्या सत्य है आर्य भागुरायण की कुमार सुकेश एवं कुमार सुतनू की हत्या की रात्रि में हत्या के पूर्व आपने अमात्य राक्षस को राजप्रासाद के बाहर निरीक्षण करते देखा था क्या यह सत्य है कि आपने अमात्य राक्षस को सुगांग प्रासाद के देखा था सुगा सत्य है कि उससे पहले पुत्र में शांती का था? क्या सत्य है कि उस रात्र सेनाध्यक्ष बलगुप्त नगर की रक्षा कर रहे थे क्या यह सत्य है कि आप नगर की सुरक्षा की व्यवस्था से संतुष्ट थे क्या सत्य है कि कुमार सुतनु को सुगांग प्राद की रक्षा का दायित्व सर्वसम्मति से सौंपा गया था हार क्या आपको कुमार सुतनु के आचरण पर अविश्वास था नहीं क्या यह सत्य है कि उस रात्रि अमात्य ने घंटनाथ किया था हर क्या यह सत्य है कि घंटनाथ के पश्चात कुछ ही क्षणों में आर्य बलगुप्त का समस्त बल सुगांग प्रासाद की ओर दौड़ पड़ा था घंटनाथ के पश्चात आपने अमात्य राक्षस को सौगा प्राद की टालिका पर देखा था सत्य है की घंटना की कुमार सुकेश की हत्या घंटनाथ के पश्चात किसी भी क्षण हुई हो इसकी संभावनाएं ही अधिक है आर्य क्या घंटनात् आवश्यकता थी अमात्य को सुरक्षा के निरीक्षण का अधिकार था आर्य क्या आप मानते हैं कि यदि अमात्य द्वारा घंटनाद नहीं किया जाता तो संभवता कुमार सुकेश की हत्या को टाला जा सकता था संभावनाएं कभी भी सत्य-असत्य का निर्णय नहीं कर सकती आ रही मैं आपके मत से सहमत हूँ भगवराय पर विगत परिस्थितियों में संभावनाओं को नकारा भी जा सकता ऐसे बहुत अरे प्रश्न है जिसका उत्तर आपको और मुझे ढूंढना है ऐसे कई प्रश्न अनुत्तरित है जिससे कई प्रतिष्ठित पदों की निष्ठा एवं कर्तव्य दक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे मेरा संकेत अमात्य राक्षस की ओर इसलिए क्या यह नहीं होगा की व्यवस्था शीघ्र राक्षस को न्यायासन के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि को दंड देने में विलम्ब न होती जा सकता आ रे मैं अमात्य राक्षस की मगध भक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा पर न्यायासन के समक्ष पद व्यक्तिगत आस्था एवं विश्वास का कोई महत्व नहीं होता आपकी मदद निष्ठा अविवादास्पद है इसलिए मैं आपसे सुझाव मांग रहा हूं अमात्य को न्यायासन के समक्ष प्रस्तुत करने में शीघ्रता ना हो तो उचित हो आप विचार कर लीजिए आप अमात्य पर दृष्टि रखिए मुझे भय है कि अमात्य कहीं आप सतर्क है ना हर आ मेरे और आपके बीच की वार्ता रहनी चाहिए जो क्या आपने जांच का कार्य आरंभ कर दिया है नहीं मैं आप से के अपेक्षा रखता हूँ मेरी तुम पर बहुत आशा है मुझे निराश मत करना चलो माँ भारती तुम्हारा कल्याण करे खाजि यदि प्रकार सहचर आ ब्रह्मणे हाथो सर जेगा तु सचेत क्यो नी कर्तते पिताजी पुत्र मलय राजनीति सता को सचेत नहीं, नहीं अचेत किया जाता है। और भी नहीं सावधान किया जा सके। यदि हमने पा भी लिया और मगधी संपूर्ण राज्री ये अपने साथ सा गो हमारे हाथ क्या र जेगा पुत्रमलो यदि कुमार से से और उस कुटिल से हमने मुक्ति पा संभवी सता पुनः संघर्ष के कामे यदि पीडा सकति हलय इन्क्ति का मुसा पिता जी? साहस कि बिना सत्ता प्राप्त नुत्र मलय छीण हीन और दुर्बल शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए सबल से मैत्री करनी होगी आप कुमार की ओर संकेत कर रहे हैं पिताजी कुमार नहीं उस कुटिल की ओर है क्या आप आचार्य से मैत्री स्थापित करेंगे आ, उससे मित्रता नहीं हो सकती मलाय पर उससे मैत्री का नाट्य करना होगा उसे प्रसन्न करना होगा तब अक विश्रम करो मैं अपनी कला का प्रदर्शन कराता हूं। पर सावधान रहना मैं मैं आपकी ही ही। कर रहा था, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरा करें। आप मेरा करें। जैसे की कृपा के कारण स्मरणषो पापात् आ तीवस आचार्य क्षमाता राष्ट्रविभाजन मोलुता देख द्रोहि हु दण्ड कारि हुजे कारागार नरे गिरी हु आचार्युजे दण्ड दीय दण्ड दीय जिस भाव से आज आपने अपनी मनोव्यथा को व्यक्त किया है उससे मेरा मन द्रवित हो मंत्र भाग्यशाली हूं मैं कि मुझे आप जैसे सही हो की प्राप्त हुई आज मैं प्रसन्न आज मैं आपके किसी आग्रह को अस्वीकार नहीं करूंगा द्वार आर्य लघु को कारागार में डाल दिया जाए पर यह हमारे अतिथि है कारागार में भी इनका उचित सम्मान किया जाए आचार्य आचार्य चलिए आर्य आपके सम्मान की रक्षा का दायित्व मेरा है व्यवस्था मुझे ही करनी होगी चलिए कुमार आरे मलय केतु आपके दर्शन की अनुमति चाहते हैं कुमार मलय केतु उन्हें भीतर लेवाला हूं क्या यही आपके कुल की परंपरा कुमारों पर के साथ विश्वासघात करें क्या यही आपके वचन प्रमार क्या बात है कुमार मलये आश्चर्य कुछ स्पष्ट कहने का कष्ट करेंगे पूछिए अपने अंगरक्षकों से क्या वे इस बात ऐसी अन भी गया मेरे पिता परराज को कारावास दिया गया है पूछिए पूछिए कोई उत्तर है इनके पास किसकी आज्ञा से पौरवराज को बंदी बनाया गया किसने आदेश दिया था शोड़ोतरा आदेश कौन देता है यहां कुमार एक ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए तुम्हें पतन के गर्त में ढकेल रहा है कुमार आचार्य आपके आचार्य विष्णुगुप्त के अतिरिक्त आपकी सत्ता का दुरुपयोग करने का दुस्साहस और कौन कर सकता है कुमार यहाँ कहो कुमार। आपने को बंदी बनाया आचार्य हाँ कुमार क्या मैं जान सकता हूँ राज, राज को कारावास मैंने दिया क्योंकि कारावास प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी क्या मैं आपके कथन पर विश्वास कर सकता हूँ आचार्य कुमार यह समस्या तुम्हारी हो सकती है मेरी नहीं आचार्य क्या कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपके इस कथन पर विश्वास कर सकता है कि पौरव कुलभूषण ने स्वयं की इच्छा से कारावास की मांग की थी इसका उत्तर तो पौरव कुलभूषण ही दे सकते हैं यदि मान भी ले कि पौरव कुलभूषण ने स्वयं कारावास में जाने की इच्छा प्रकट की थी तो भी क्या आपका विवेक आपको इस बात की अनुमति दे सकता है आचार्य मैं पौरव की इच्छा का अनादर कैसे कर सकता था कुमार पर पौरवराज कारावास क्यों जाना चाहेंगे इसका उत्तर भी पौरव ही दे सकते हैं इसका निर्णय अभी हो जाता है आचार्य मैं पौर से भेंट करना चाहता हूं शारंग राव पौरवराज को सम्मानपूर्वक कुमार के समक्ष उपस्थित किया जाए कुमार मलय केतु आप यहीं रहेंगे सत्य है कि आपने स्वयं कारावास में जाने की इच्छा व्यक्त की थी कारावास उसे कारावास कहा जा सकता है कुमार वहां तो आनंद ही आनंद था कितना शांत वशीतल शीतल वातावरण कितनी भिन्न अनुभूति कितना सुंदर एकांत था तो मात्र सुंदर विचारों का आत्म अनुभूति का वह सुख क्या ये सत्य है कि आपने स्वयं कारावास जाने की इच्छा प्रकट की थी यार? कुमार क्यों अर्थ बातों में अपना समय नष्ट करते हो भयभी होने का कोई कारण नहीं है पिताजी आप निर्भी उत्तर दीजिए पुत्र मलय तुम्हें अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए पाप का मूल है मैं मैं उत्तर चाहता हूं। <laughs> अब आप आप इतना ही करते हैं तो देता हूं। कुमार मैंने स्वयं जाने की प्रकट की प्रकट थी मैं समझ नहीं पा रहा पिताजी क्यों चाहेंगे क्रोधपाचार्य उनका अपमान किया, अत आचार्य हाथो से ही दंड दण्ड पा इच्छा मस मेरे कारावास जाने पर जाति है कि कष्ट हैे से कोई त्रुटी तो नहीं हुई पिताजी आवश्यकता थी तुझे बीच में बोलने की मैं तो आपकी करना राज्य गवाओगे इसे कूटनीति कहते हैं पुत्र मलये मैं कारावास नहीं मांगता तो भी वह कुटिल मुझे कारावास देता क्योंकि इसके बिना मुझसे मुक्ति पाने का उसके पास कोई पर्याय नहीं था यह तो मेरी कूटनीति का परिणाम था कि सांप भी मरा और लाठी भी न टूटी पर वह कुटिल नहीं देख पाया कि उसकी लाठी के प्रहार का आघात कुमार पर हुआ है क्या कुमार इस घटना से क्षुब्ध नहीं हुए मलाय तो क्या आपका लक्ष्य कुमार थे उस कुटिल का साधन कुमारी है है। आप कुमार से पाने की योजना तो नहीं बना रहे हैं पिताजी उसके बिना तुम्हारा मार्ग निष्कंटक कैसे होगा पुत्र मलय कुमार के अभाव में या तो वह कुटिल आत्महत्या करेगा या तुम्हे सम्राट नियुक्त करेगा समस्या आचार्य के लिए होगी हमारे लिए नहीं क्या उचित होगा पिताजी राज्य के लिए हम यही दुविधा कुरुक्षेत्र में अर्जुन की त्रिपुत्र मलये एक और स्वजनों की हत्या और दूसरी ओर राज्य पर सत्य यही है कि उन्होंने राज्य प्राप्त किया मुझे संकोच हो रहा है पिताजी की किन के लिए संकोच कर रहे हो जो स्वयं हत्या अर्थात विष्णुगुप्त ने क्या किया सम्राट धनन के साथ क्या उसका षड्यंत्र रक्तपात से मुक्त रहा होगा इसलिए संकोच मत करो पुत्र मलय जाओ विश्राम करो पर कुमार से सावधान रहना वह उस कुटिल का ही है जाओ विश्राम करो मैं विचार करूंगा भदंत कुछ कीजिए वो कुटिल धारिणी का विवाह चंद्रगुप्त से कराने की योजना बना रहा है यदि ऐसा हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा इस अनर्थ को रोकिए भदंत इस अनर्थ को रोकिये मात्र राक्षस समझ नहीं पा रहा हूं कि वह चाहता क्या है अमात यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो कुछ समय पश्चात वह मुझे आपको कारावास में डालने की आज्ञा देगा मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ विष्णुगुप्तरा हमें दो पर्याय दिए हैं या तो पाटलिपुत्र से पलायन या कारावास और दोनों ही स्थितियों में लाभ विष्णुगुप्त को यदि मैं पाटलिपुत्र से पलायन करता हूं तो चरित्र हनन होगा और यदि कारावास स्वीकार करता हूं तो वह चंद्रगुप्त को सत्ता पर स्थिर करने में सफल हो जाएगा वो व्यक्ति हमें युद्ध करने के लिए विवश कर रहा है भगुरायन वो चेतावनी भी दे रहा है और चुनौती भी मेरे लिए क्या आज्ञा है आचार्य विष्णुगुप्त की आज्ञा का पालन करते रहो और यदि आवश्यकता हुई तो मैं भूगर्भ में रहकर सक्रिय रहूंगा अपने समस्त संपर्क सूत्रों को सक्रिय एवं सचेत कर दो और यदि मेरा अनुमान असत्य नहीं है तो आचार्य विष्णुगुप्त कोई भयंकर योजना ही बना रहे होंगे चाहो तो के पुकार लो या जिस नाम से पुकारोगी उत्तर अपने पुत्र से ही पाओगी महामन्त्री मे पुत्र जीवित है रहा अङ्ग् कुरा पुत्री अगर तुम जानते हो कि मेरा पुत्र अंगत कहा भूमि में गाड़ दिया गया है कहां मार दिया गया है तो वहां उस भूमि पर यह वस्तु जरूर ओला तो वहां भूमि पर यह जरूर तो वहां उस भूमि पर यह जरूर माता तो ठीक तो है अब बैठिए ना आचार्य कहिए कैसे हना हुआ आचार्य भोजन करने आयो माता तू भूखी हो तो मैं मगध का सर्वोच्च सेवक भोजन कैसे कर सकता हां मेरे पास फाइड बताया तुमने अपना विष्णुगुप्त प्रणाम विष्णुगुप्त मगध को तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी आप सभी को दीर्घायु प्राप्त हो बल प्राप्त हो स्वास्थ्य प्राप्त हो शक्ति प्राप्त हो और सौंद दोनों ने मेरा स्मरण किया था हाँ आर्य कही है? क्या आज्ञा है कुलुत नरेश? आप तो मगध सम्राट हो गए पर सम्राट अपने सहजरों को दिए हुए वचनों का कर चुके हैं वचन मैंने वचन दिया था वचन कुमार चंद्रगुप्त ने दिया था और वचनों को पूर्ण होने का आश्वासन तो आपने ही दिया था पौरवराज और हमारे संगठन का नेतृत्व आपने किया था आता अब वचन पूर्ण करने का दायित्व आपका हो जाता है पौरवराज और यदि आप अपने वचन को पूर्ण करने में असमर्थ है तो हम सीधे कुमार चंद्रगुप्त ऐसी वार्ता करने में समर्थ है <laughs> मैं तो समझा था कि मेरे मित्र योग्य आतिथ्य के अभाव में दुखी है मैं स्वयं इस विषय पर आपसे चर्चा करने वाला था पर मैंने विचार किया कि क्यों मैं आपके आनंद में विघ्न बनू कुमार चंद्रगुप्त को एक बार शासन पर स्थिर हो जाने दो तत्पश्चात इस राज्यश्री का विभाजन भी कर लेंगे पर यदि आप लोगों को शीघ्रता है तो मैं कुमार से विचार विमर्श कर लेता हूं पर इस विषय में मेरी दृष्टि में शीघ्रता करना योग्य नहीं होगा आपका क्या विचार है कुलुत नरेश आप कुमार चंद्रगुप्त से विचार विमर्श कर ही ले यह हम सबके हित में ही होगा क्यों कुलुत नरेश मलेराज ठीक ही कह रहे हैं कौरवराज जैसी आप महापुरुषों की इच्छा मैं कुमार से चर्चा कर शीघ्र ही आपको सूचित करता हूं आनंद करिए चौदह मिनी है आपको मेरे साथ चलना होगा कहां राजप्रसाद क्यों यह मैं नहीं जानता पर मुझे आपको महामंत्री के प्रस्तुत करने की सम्मान है कहीं तुमसे कोई भूल तो नहीं हो रही बेटा तुम चलती हो या तुम्हें घर्षित करने जाओ इसमें तुम्हारा दोष नहीं है बेटा सत्ता की भाषा ही कुछ और होती है चलो कल के आशा में स्वयं को यहां तक घसीट लाई अब जब मृत्यु समीप है तो तुम घसीट ले जाओ यह खरी खोटी किसी और को सुनाना चल उ निश्चिंत रहो कहा जा रहे हो सोदाम जा नहीं रही हूँ भैया ये ले जा रहे है राजप्रसाद राजप्रसाद क्यों सम्राट ने निमंत्रण दिया है <laughs> उस अबला के दुर्भाग्य पर मत हसो मूर्खो जाओ उसकी सहायता करो पता करो कि की राजप्रसाद पर क्यों बुलाया गया है नहीं कुमार नहीं कर सकती से आप चाहे तो मेरी हत्या कर दीजिए पर मेरे पिता के हत्यारे से विवाह करने के लिए मुझे विमर्श मत करिए दाई माँ तेरे पिता जीवित है धारिणी माँ आप तो मुझे झूठा विश्वास मत दिलाई पिता जीवित भी है तो भी मैं कुमार चंद्रगुप्त से विवाह नहीं करूंगी आप मुझे विवाह करने के लिए कह रही जो मगध के शत्रु है जो मेरे परिवार के शत्रुओं के रक्त सने जिसने मेरे आप की हत्या करवाई राजमेश तो मुझे जन्म दिया था पर पाला तो आपने मुझे था क्या आप मुझे हत्या ही मेरी नियति है, तो आप मेरे लिए विष क्यूँ नहीं मंगा देती दाइमा। आप जीवन देना जानती है तो मानना भी जानती होंगी मेरी मृत्यु का कोई चुन बीमार पर कुमार से विवाह कर मेरी हत्या मत करिए बेटा राजपुत्रियों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती मैं जानती हूँ तेरा विवाह भी एक राजनीति है एक राजनैतिक समीकरण है और तुझे नियति के को करना होगा क्योंकि ग्रहण में भी तुझे चुना राजनीति के कलुषित वातावरण के नर्क में पूरा जीवन काटा है तेरी तरह मैं भी बहुत छटपटाती थी मुक्ति के लिए अतीत पर अप, हंसती हूँ क्षण जीने की आशा में हम बनते जाते हैं एक विचार को हम अंतिम सच मान कर उसके पीछे भागते हैं किन्तु उसके निकट पहुंचते हैं तो सच का दूसरा रूप दिखता है मरुस्थल में किसी मरीचिका की तरह है। बेटा स्त्री की मुक्ति पुरुष से मुक्ति में नहीं और प्रकृति से तू कैसे मुक्त हो पाएगी मुझे समझाने का प्रयत्न मत करिए मुझे समझने का प्रयत्न करिए आप लोगों ने मेरा विवा करने का बलात्न किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी मैं सच कह रही हूं मैं आत्महत्या कर लूंगी मुक्ति का सबसे सरल बात चुनना चाहती हूं यही तेरी विडंबना है थारी यहां हर कोई एक दूसरे को समझाने का प्रयत्न ही तो कर रहा है दर्शनों का भाव कहाँ है धारणी और समझने वाले कहा है? तेरी रक्षा करे। आप मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह धारणी से कैसे करवा सकते हैं आचार्य मैं तुम्हारा विवाह धारणी से नहीं करवा हूँ चंद्रगुप्त मैं तुम्हारा विवाह राज्यश्री ऐसी करवा रहा हूँ मैं तुम्हारा विवाह भाग्य ऐसी करवा रहा हूँ धारणी तो उस भाग्य का नाम मात्र है और मत भूलो की सम्राटों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती तो मेरा विवाह भी आपके लिए एक राजनीति है आ तुम्हारा विवाह भी मेरे लिए एक राजनीति है तुम मेरी इच्छाओं का आपके समक्ष कोई मूल्य नहीं आ तुम्हारी का मेरे कोई नहीं। अचर, मैं से... तुमने अपना वाक्य पूरा नहीं किया तुमने अपना वाक्य पूरा नहीं किया कुमार आचार्य मैं मैं नंद पुत्री से प्रेम प्रेम. दिया तुम्हे अध का सुनो कु से प्रेम करो या घृणा वि करोग धारणी तुम्हारे लिए प्रेम पात्र हो सकती है या नहीं या मैं नहीं जानता कुमार धारणी तुम्हारे वंश वृक्ष की भूमि हो सकती है या मैं अच्छी तरह जानता हूँ कुमार तुम धारणी से प्रेम करो या ना करो मुझे रक्षा के लिए नाम का वंशज चाहिए।, चाहिए अब तुम प्रेम करो या प्रेम करने का नाटक या तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है तो मेरा निर्णय भी सुन लीजिए आचार्य मैं देवी धारणी से विवाह नहीं करूंगा कुमार एक वृद्धा आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है hey, दो से में तेरा सम्राट रोक नहीं पाएगी जीवन का पहला पाठ सहायता कर मैं तुझे तेरे पुत्र के योग क्षेत्र का वचन देता हूं कि जब अतक्षशिला से पुनः पाटलिपुत्र आएगा तो तेरे मेरे और इस समाज के स्वप्नों को पूरा करने का सामर्थ्य उसमें होगा <laughs> तेरा <laughs> आज तक तुझे कभी याद नहीं चार्यस्मरने आचार्य समीप तो नीथे भारती थी माँ का स्मरण तुम्हें सदैव करता रहा हूँ माँ तुम इतना घूम लेता है मेरे सम्राट चल अब घर चल मा, अब हमें यहीं रहना है तो क्या तू घर नहीं आएगा माँ अब यही हमारा घर है पगला कहीं का ये तो सम्राट का घर है मां ये सम्राट का घर है पर अब हमें यही रहना है क्यों हमारा अपना घर है माँ ये सम्राट की आज्ञा है पर यहां करेगा क्या अब मुझसे चराना नहीं होता। अब कल से तू जाया करना चल चित्री मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी चल अब और देर मत कर चल माँ मैं यहां सम्राट का ही तो काम कर रहा हूँ अच्छा इसीलिए मैं यहां से नहीं जा सकता और इसीलिए तुझे भी यही रहना होगा क्या सम्राट तुझे घर जाने की आज्ञा नहीं दे सकते नहीं ठीक है पर तू सम्राट से कह बकरियां यहां मंगवा ले पशुधन के निवास की छत टूट गई है बरसात में छत से पानी टपकता है उसे बकरिया भीग जाती है तू उन्हें मंगवा लेगा ना तू कहती है तू उन्हें मंगवा लूंगा चल अब तुम मेरे साथ चल क्या विचार कर रहे हैं मत भगवान यदि देवी धारिणी का विवाह चंद्रगुप्त से हो गया तो हम निर्बल हो जाएंगे हमें यह व्यवहार रोकना है किसी भी मूल्य पर सूचना देने आया हूँ क्या सूचना है कुमार चंद्रगुप्त का देवीधारिणी से विवाह करने की योजना बन रही है क्या आचार्य विष्णुगुप्त कुमार चंद्रगुप्त और देवीधारिणी का विवाह करने की योजना बना रहे हैं किसने कहा तुमसे पूरे राजप्रसाद में हाहाकार मचा है और आपको पता नहीं पर तुमसे किसने कहा मूर्ख देवी धारिणी की दासी ने देवी धारणी की दासी देवी धारिणी की दासी तुम्हारे पास क्या कर रही थी पिताजी वो मुझसे सहायता की याचना कर रही थी ये दासियां एक दिन तुम्हारे पतन का कारण होगी वह कुटिल इतना मूर्ख नहीं कि ऐसी सूचनाएं प्रसारित होने देगा पर यदि यह सूचना सत्य हुई तो यदि यह सूचना सत्य हुई तो संभव है उस कुटिल के लिए ये भी संभव है यह सूचना उस कुटिल के समस्त शत्रुओं के लिए चेतावनी है मलय और यदि यह सूचना उसने जान बुझ कर प्रसारित करवाई है तो इसका अर्थ यह है कि वह अपने शत्रुओं को कूट युद्ध के लिए ललकार रहा है यदि हम मित्र हैं तो उसका शत्रु कौन है यदि वह राज में यह सूचना प्रसारित करवा रहा है तो शत्रु अथवा शत्रुओं के मित्र राजप्रासाद में है कौन हो सकते हैं वे पिताजी यदि कुमार चंद्रगुप्त का विवाही से हो गया तो तो राज्य सीधे चंद्रगुप्त के हाथ में चला जाएगा यही नहीं पुत्र उस कुटिल ने राज्य प्राप्ति के लिए मार्ग ही नहीं कुमार चंद्रगुप्त की रक्षा के लिए योग्य कवच भी ढूंढ लिया है अर्थात यदि कुमार का देवी धारिणी से विवाह होता है तो नंद समर्थक कुमार के शत्रु कुमार के मित्र हो जाएंगे और यदि ऐसा हुआ तो हमें आत्महत्या करनी होगी या राजनीति से सन्यास लेना होगा नहीं मले, अब और प्रतीक्षा नहीं हो सकती जिसके पहले वह कुमार का विवाह कराए हमें मार्ग ढूंढना होगा आपने मुझे बुलाया दे है तुम्हारा बचाई <laughs> सुसिदार्थक कब से सुगा प्रसाद में सेवारत हो जब से उस दुष्ट की पाटलिपुत्र पर छाया पड़ी है किस दुष्ट की नाम नहीं लेना चाहता मैं उसका क्यों कोई भय है उससे घृणा करता हूं उससे मैं उसका नाम भी लूंगा तो नर्क में चाहूंगा ऐसा क्या कर दिया उसने जो तुम्हारी इतने उग्र घृणा का पात्र बन गया आप मेरा अतीत नहीं जानते हर मैं सुखी था सुखी था मेरा परिवार मेरी संतान सुखी थी सुखी था मेरा सारा कुटुंब पर उस दुष्ट के आते ही सब गुड़ गोबर हो गया नाश हो तेरा हे प्रभु उस दुष्ट को नर्क में भी निम्न स्थान देना जिसने मुझ जैसे निर्दोष व्यक्ति को भी यातना में जीवन जीने का दिया। आए, आए मेरा वो सो तक, क्या कण्ड देशी क्यात् मत स्मरण अतीत का जिसमें सुख था था, मादकता थी पर अहा नाशो ते दुष्ट सुजनोक्षे तु जीव कयेजन आयजन आसहा क्षमा मैं तुम्हारी कुल की के पर नहीं बन सका और अब यहां इन परजनों के बीच तुम्हारी स्मृति ही मेरे जीवन का आधार रह गई है क्या मैं तुम्हारा स्वजन नहीं हूं क्या कहा आपने आ रे तनिक फिर से तो कही मैंने कहा क्या मैं तुम्हारा स्वजन नहीं हूँ आप महान है समझने वाला के पश्चात मत करिएगा मुझे अपनी दृष्टि से दूर मत करिएगा मुझे, मुझे वचन दीजिए यार अन्यथा मेरी संताने भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे मेरे स्वजनों को पीड़ा पहुंचेगी यार मुझे वचन दीजिए मुझे दीजिए कि सत्य जानने के पश्चात भी आप मुझे अपनी सेवा में रखेंगे आज मैं तुम्हें देता ज्वार था मुझसे दूत क्रीड़ा में पारंगत पूरे पाठलिपुत्र में कोई ना होगा दुर्भाग्य लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही मेरे अनेक गुप्त शत्रु उत्पन्न हो गए उनसे मेरा वैभव देखा ना गया मेरी कीर्ति सही ना गई मेरे उन शत्रुओं को खंडित करने का, किया। विपुल धन का लाव था। उन्होंने मुझे बार बार कारावास भिजवाया मेरा सारा व्यवसाय नष्ट करवाया मेरी निपुणता से आतंकित उन दुष्टों को अब द्यूतालय में मेरी उपस्थिति पर भी आपत्ति है पर इतना क्या कम था कि उस दुष्ट भागुरायन ने मेरा सर्वस्व लूट लिया और मुझे दीर्घ के लिए कारावास भेज दिया और उस पापी के आगमन के साथ ही उस दुष्ट भागुरायन ने मुझे दंड के रूप में यहां नियुक्त कर दिया और मैं यहां आपका अंग सम्मान करने के लिए बाध्य हूं आए, आए, आए। मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है सुशीधार तक पर तुम मुझे उस पापी का नाम बताओ जिससे मैं उसे दंड दिलवा तुम्हें दंड मुक्त करने का प्रयास करूंगा क्या आप, आप मुझे दंड मुक्त करवाएंगे अवश्य करवाऊंगा पर पहले तुम मुझे उस पापी का नाम तो बताओ उसका नाम है विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त पर तुम विष्णुगुप से घृणा क्यों करते हो दंड तो तुम्हें ने दिया था अरे यदि उस पापी ने सत्ता में परिवर्तन कर सत्ता की विश्व सेवकों को बाहर ना निकाला होता तो आज मैं यहां कैसे आता कहां मैं सहस्त्रों पर कमाता था और आज यहाँ में मासिक सौ पढ़ पाता मेरी पत्नी दुखी है मेरा परिवार दुखी है मेरी संतान दुखी है <laughs> कीजिए पर विष्णु का तो पाटली पुत्र स्वागत कर रही है, मूर्ख बना रहा है वो जन जन को। उसमें अमात्य राक्षस की स्वयं को अमात्य के समतक्ष समझ रहा है कहाक्षस कहा पाखंडी विष्णु को देखिएगा अमात्य राक्षस इस धूर्त को स्थिर नहीं होने देंगे क्या तुम अमात्य को जानते हो कि में क्यों नहीं है था के किसी को तुम जानते हो वह व्यक्ति, व्यक्ति कितना महान होगा सुसिधार्थक मैं इस विभूति के दर्शन करना चाहता हूँ आपकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी यार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है सुसिधार्थक वो दुष्ट अमात्य का परम शत्रु है पर तुम कैसे कह सकते हो वो अमात्य का शत्रु है तो अमात्य के दर्शन करने में असंभव क्या है उस दुष्ट के जीवित रहते अमात्य से संपर्क करने का दुस्साहस करेगा कौन आ तुम मुक्त होना चाहते हो न यह पुरस्कार है सुसिदार्थक मैं तुम्हारी सेवा पर प्रसन्न होकर दे रहा हूं रख लो इसे नहीं आ रे कहीं उस दुष्ट को पता चल गया कि मैंने आपसे पुरस्कार स्वीकार किया है तो पता नहीं हो दुष्ट मुझे क्या दंड दे पुरस्कार मैंने स्वेच्छा ऐसी दिया है सुसिद्धार्थक रख लो नहीं ये अनुचित होगा आर्य सुधार्थक तुम अपने स्वजन को पीड़ा पहुँचा रहे हो परम आपको कभी कुछ पीड़ा न दे रख लो सुधार तुमने इसे नहीं रखा तो हमें नहीं लिया तो मैं तुम्हें अपनी सेवा ऐसी मुक्त कर दूंगा ऐसा मत करिएगा आपने मुझे वजन दिया है तो इसे रख लो अब आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो मैं रख लेता हूँ सुसिद्धार्थक तुमने बताया नहीं कि क्या तुम अमात्य के किसी निकटवर्ती व्यक्ति को जानते हो जानता हूं ना आ रहे। उनके विश्वस को कई बार दूत में सहायता की है क्या संपर्क कर सकते हो यदि उस दुष्ट को पता चल गया तो तुम्हारी रक्षा का मैं वचन देता हूँ मैं प्रयास करूंगा आर्य अच्छा मुझे आज्ञा दीजिए आर्य पर शीघ्रता से हाँ अरे आप इसे रख लीजिए मेरी पत्नी एक कोपा दूसरे के लिए उठेगी और दूसरा कड़ा नापा दुखी हो वैसे भी एक कड़ा में शोभा कहां देता यार देखिए आप इसे रख लीजिए यार मैं तुम्हारी पत्नी की पीड़ा को समझ सकता हूं सुसिद्धार्थ पर आ, आप चिंता न करें, मैं प्रयास कुङ्गा अरे <laughs> अमाद्य राक्षस सेवाओं की आवश्यकता है ए, भारे, भारे भारे क्या भीतर आउं? पर, पर भीतर पर स्वामी अंग सम्मान में सुधरा होगी इस मुर्ख को बाहर निकालो से कोई बारे बारे बारे यासे। बारे बारे यासे। आ, क्या क्या शोर में आपका आदेश ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है स्वामी किसे बाहर निकालू बारे। बारे। बारे। तो मीठा मीठा स्पर्श है नहीं कुमार मैं इस सम्मान के योग्य कहा कि गलिका मेरी सेवा करे <laughs> बाहर, से। क्या, बाहर निकलो मैं अपने स्वामी क्या, क्या, कैसे टाल सकता हूँ उनका सेवक हूँ आपको आदेश दे रहा हूँ हाँ क्या आदेश है स्वामी बाहर निकलो यहाँ से <laughs> तो यह था आपका आदेश <laughs> स्वामी क्या है की आखे बंद कर लेने से दिशा भ्रम ही नहीं ध्वनि भ्रम भी हो जाता है देवियो मुझे छोड़ दो, <दो> मैं स्वयं अपना मार्ग ढूंढ लूंगा सुपान कहा है? है कोई देवी मेरा चरण सुपान तक क्यों नहीं पहुंचा देतीमी आपकी सेवा का ये कैसा दंड पा रहा हूं नीति तूने मेरे भाग्य में अपमान कष्ट और यातनाई क्यों लिखे अये मैं जा रहा हूं स्वामी आवश्यकता पड़ने पर मुझे बुला लीजिएगा मुझे अपराधी चाहिए किसी भी मूल्य पर क्या वात है आरे? आरे एक संकट आया है इसीलिए आपकी विशेष सहायता की आवश्यकता आन पड़ी है स्नानागार से कुमार मलय केतु का कंटहार लुप्त हो गया है अब यह सुगांग प्रसाद की सुरक्षा की प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है स्वागत है आर्य भागुराय कहीं तुमने ही आर्य भागराय इसकी क्या आवश्यकता थी आपको बुलाने का कोई दूसरा उपाय नहीं था सच कह रहे हो हां आरे पौरराजमात्रस से मिलना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा है कि मैं मत के विश्वस्त व्यक्ति को जानता हूं तुम्हारी क्या योजना है सिद्धार्थक इस कार्य के लिए योग्य रहेगा सिद्धार्थक मेरी प्रतिष्ठा गई मेरे परिवार की प्रतिष्ठा गई मेरे मे कुली प्रतिष्ठा गी मीकर्या आमहत्या जिके कारण मे प्रतिष्ठा डूब गई गी सुर मदी बैठ गया मरी पाउ मुझे अपने स्नेत रोकी है तो सिद्धार्थक अब जब यह सत्य उजागर हो चुका है कि कुमार मलय केतु का कंठाहार जलाशय में पड़ा हुआ था तब भी तुम स्वयं को अपराधी क्यों समझते हो यदि आप, पे लगा तो, आप आरोपी की पीड़ा नहीं समझते यार सुधार्थक मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए पुरस्कृत करवाऊंगा कुमार के हाथों वही कंठाहार तुम्हे दिलवाऊंगा तब तो तुम होगे ना अब <laughs> <आप> क्या हुआ <laughs> मैं कितना मूर्ख यदि मैं आत्महत्या कर लेता तो आप जैसे महापुरुष का सत्संग लाभ कैसे प्राप्त करता <laughs> मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा में रख रहा आपने मुझे नर्क में जाने से बचा लिया यार आप महान है यार आप महान है सुसिद्धार्थक तुमने अमात्य के दर्शन की व्यवस्था की या नहीं मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं और तुम यहां क्या कर रही हो भैया बुढ़ापे में तुम्हारी मती मारी जा रही है जो सारा पशुधन लेकर यहां चली आई और क्या मैं तुम्हें दो समय का भोजन नहीं देता जो यहां चाकरी करने चली आई हाँ और इसी तरह भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना हो तो तुम स्वतंत्र हो पर मुझे क्यों नष्ट कर रही हो भैया चंद्रगुप्त ने ही मुझे बुलवा लिया था कौन चंद्रगुप्त भैया चंद्रगुप्त मेरा चंद्रगुप्त तुम्हारा चंद्रगुप्त हमारा चंद्रगुप्त भैया वो तकिला से लौट आया है क्यों आ गया न मुझ पर बोझ बनने तुम्हारा सम्राट कहा था मैंने पर नहीं उसका मन कहीं और रमा था अब तो दास्ता ही कर रहा है ना भैया पर एक बात मुझसे साफ साफ सुन लो यदि उसे मेरे साथ रहना है तो उसे गाय बकरिया चरानी होगी वो यहाँ गाय बकरिया चराने नहीं आया तो और क्या कर रहा है यहाँ चंद्रगुप्त बता रहा था सम्राट के दायित्व का निर्वाह कर रहा है सम्राट का दायित्व कहा है वो भैया इन्हें मेरे सम्राट तक ले जाओगे जो आ गया माता चंद्रगुप्त कहा है चंद्रगुप्त चराने ऐसी गृह करता हूँ अथवा उसे निकृष्ट कृत समझता हूँ पर मेरा मन कहीं और अमा है मैं गाय बकरियों को मार्ग नहीं दिखाना चाहता तो क्या तुम मगध को मार्ग दिखाएगा उसे अपना मार्ग स्वयं चुनने दो भैया उसे जाने दो मेरा चंद्रगुप्त है हाँ मातुल्त हूँ चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त।, चंद्रगुप्त, यहां। पर। चंद्रगुप्त तुम्हारा नहीं है मातुल तुम्हें स्मरण होगा मातुल की तुमने चंद्रगुप्त को पांच सहस्त्र कार्पणों में किसी आचार्य के हाथ बेच दिया था रक्त के संबंधों को भी कहीं बेचा जा सकता है आचार्य समय की प्रतीक्षा मैं नहीं करता आचार्य आप इसे तकशिला ले जाना चाहते ले जाइए पर पांच सहसणों से एक कारण कम न लूंगा मैं पांच हजार तकशिला में इससे कम मूल्य पर दास तो मिलेगी नहीं क्यों दे सकोगे इसका मूल्य इसका उत्तर भी तुम्हें देना है मुझे नहीं मातुल आचार्य आप मेरे मातुल का अपमान कर रहे हैं तुम मुझे आदेश दे रहे हो कुमार मातुगुप्त स्मरणे तक्ष जा मे पास्त्र मेधाम प्रतिशोध पीडित है तु मातुल मेरे प्रतिशोध का पात्र नी कुमा पीडित अवश्य हु ज महु अनेक मातुल अनेक चंद्रगुप्त की संभावनाओं को कर रहे हैं इस चन्द्रगुप्त वञ्चित ऐे हि मातुम मैं अपने मातुल के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ आचार्य तुम्हारा मातुर क्षमा का पात्र नहीं है चंद्रगुप्त और तुम्हारा ही नहीं मगध का भी अपराधी है मातुल तुमने चंद्रगुप्त को शिक्षा से वंचित रखने का अपराध किया था चूंकि तुम चंद्रगुप्त के मातुर हो इसलिए मैं तुम्हें दंड तुम के, के चुनाव का अधिकार दूंगा निर्णय तुम्हें करना है क्या तुम कारावास क्या चंद्रगुप्त से मुक्त आचार्य ये अन्याय है चंद्रगुप्त अभयम् ग्यावापृथिवी इहास्तु नो भयम् सोमः सविता न कृणोतु अभयम् नोऽस्तुर्वन्तरिक्षम् सप्तऋषीणां च हविषा भयम् नो अस्तु अभयम् ग्यावापृथिवी इहास्तु नो भयम् सोमः सविता न कृणोतु अभयम् नोऽस्तुर्वन्तरिक्षम् सप्त ऋषीणां चह विषा भयम् नो अस्तु अभयम् गावापृथिवी इहास्तु नो वयम् सोमः सवितान कृणोतु अभयम् नोऽस्तु मन्तरिक्षम् सप्तऋषीणां चह विषा भयम् नो अस्तु अभयम् ग्यावापृथिवी नो वयं सोमः कृणोतु अभयम् नोऽस्तु अन्तरिक्षम् सप्तऋषीराजः विशा भयम् नोऽस्तु अभयम् द्यावापृथिवी इहास्तु नो भयम् सोमः सविता न